स्मृति पुराणाना श्रुति स्मृतिपुराल करुणा भगवत्द शंकरं लोकशंक शंकरं, शंकरं शंकराचार्यं केशव वादरायण सूत्रवास्य वंदे भगवरात्मे मूर्ति विभागिने व्योमद्याय दक्षिणमूर्त नमः शांति शांति शांति ब्रह्म विद्यापीठ श्री आश्रम के वार्षिक उत्सव प्रसंग पर आयोजित यह उपनिषद ज्ञान यज्ञ उपनिषद का ज्ञान अनुभव करने के लिए गुरु जीवन में एकांत आवश्यक हो और हम सभी के लिए गुरु परम गुरु होते हैं भगवान भाष्य कल उनका विग्रह प्रतिष्ठा के लिए हम लोग उत्सव मनाए पांच छः दिन पहले शायद हम हमारे मंत्री जी स्वामी भूमानंद स्वामी से ऐसे बात हो रहा था कि ये साल हम लोग जाएंगे नहीं जाएंगे त्रिवेणी घाट स्वामी जी बोले कि हाँ जाएंगे उनको लगता था कि धीरे धीरे जैसा सर्वत्र अवक्षय हो रहा है ये सब सत्कार्यों में उत्साह शायद इस प्रकार की धीरे धीरे हो रहा है किंतु हमारी जो सोच था वो गलत हम कल देखा लोगों में जो उत्साह तो आनंद के विषय हैं गुरु के विषय में ऐसे ही उत्साह होना चाहिए आप लोग सब धन्यवाद के पात्र हैं और हमसे अभी प्रातःकाल में एक प्रमाद भी हो गया तो इसलिए हम भी क्षमा मांग लेते हैं आप सब से। सुबह आए थे मंत्री जी से बात हुआ कि फिर भी हमको थोड़ा विस्मरण हो गया तो हमको भी यहाँ पूजा में उपस्थित होना चाहिए था हमको पूर्व का स्मरण हुआ तो ये हमसे भी प्रमाद हुआ हम सभी से क्षमा मांग लेते हैं क्योंकि इसमें जो चित्र में दो व्यक्ति दो पुरुष दिखाते हैं एक होते हैं स्वामी करपात्री जी महाराज विद्या जैसे उच्च कोटि के थे उनके पास भी उतने उच्च कोटि के हैं वो तो सर्वदा पूज्य है नमस्य है ही और विद्या की रक्षा के लिए वो जैसे उनका जीवन उत्सर्गीकृत था इसी प्रकार के यह सनातन धर्म का रक्षा के लिए भी उनको व्यावहारिक जीवन में भी बहुत महान कार्य वो किए हैं सर्वदा पूज्य है वो हम लोग के लिए और दूसरे विग्रह है इस आश्रम के स्तंभ जैसे माने जाते थे यहाँ के व्यवस्थापक थे संभवतः अर्धशताब्दी से अधिक वर्ष पर्यंत वो यहाँ की व्यवस्था में संलग्न रहे और इतने उच्च उच्चकोटि के योगी हुए कि मृत्यु से पूर्व उनको पता चल गया कि ये समय आ रहा है ऐसे अर्थात शरीर से जो बहुत तादात्म्य भाव छूट जाता है ऐसे पता चल जाता है इतने उच्च कोटि के हैं उनको पता चला और बता दिए कि हमारा कार्य पूरा हुआ अब हम जाने वाले हैं तो ये भी सब पूज्य नमस्य होते हैं उनके पूजा करना ही चाहिए अब उपनिषद ज्ञान यज्ञ का इस क्रम में आगे हम लोग विचार करेंगे आज तैतरीय तो उपनिषद तैतरी तो, तो हम ये भी हमसे और एक प्रमाद हुआ हमको उस दिन बता देना चाहिए था तो हम भी थोड़ा स्मरण नहीं हुआ नहीं तो जो लोग लाना चाहते हैं जाके थोड़ा ले आ सकते हैं कोई बात नहीं किंतु ग्रंथ नहीं होने से अध्ययन कैसे करेंगे जाना है तो अब जाके ले। कोई बात नहीं। ले कोई बात नहीं जग ले कोई बात नहीं अच्छा ये तो ठीक है ऐ तेरे चलता है क्या ना क्रम तो यही है। तो यही है क्रम तो यही है फिर भी जिनको स्मरण नहीं रहेगा तो बता देना था क्योंकि यह जो उपनिषद का पाठ होता है हम लोग का क्रम यही है कि के ईशा कैन कथ प्रश्न मुंडक मांडुक्य आगे तैतर्य तो यहाँ मुंडक के आगे हम लोग मांडुक्यों को थोड़ा इसको कहते हैं मंडूक प्लुति मंडूक जैसे थोड़ा कूद करके चलता है इस प्रकार के हम लोग भी चलते हैं क्योंकि मांडुक्य उपनिषद ये तो अर्थात तो, शुद्ध तत्वों का गूढ़ विचार है ऐसे कहा जाता है महापुरुष लोग कहे हैं कि मांडुक्यम एक एवं अलम मुमुक्ष विमुक्तये नाम विमुक्त मांडुक्य उपनिषद एक ही मुमुक्षु को मुक्ति दे सकता है अर्थात तो, तो उसका विचार भी उतना गंभीर है और बृहदारण्य तो बृहद है आरण्यक है वो तो गंभीर प्रसिद्ध ही है ये दोनों जो गंभीर विचारात्मक उपनिषद है उनको आगे बाद में रखा जाता है क्योंकि अभी थोड़ा सरल जो ग्रंथ है उसको विचार कर लें विचार करके हमारा संस्कार थोड़ा अच्छा हो जाए आगे उसका विचार किया जाएगा इसलिए मांडक्य इस वर्ष नहीं करते थे महाराज श्री आगे मुंडक के बाद तैतरीय में चलते थे हम लोग भी तैतरीय विचार करेंगे तैतरीय उपनिषद यह तैतरीय आरण्यक का सप्तम अष्टम नवम अध्याय प्रथम छः अध्याय तो यह कर्मपरक है सप्तम अष्टम नवम अध्याय ये तीन तीन अध्याय तैत्य उपनिषद है और तैत्य आरण्य का दसम अध्याय प्रसिद्ध है महानारायण उपनिषद कहते हैं अभी हम लोग तो तैत्य आरण्यक का तीन अध्याय जो तैत्य उपनिषद नाम में प्रसिद्ध है उसका विचार करेंगे इसमें शांति मंत्र होते हैं ओम संगनो मित्रह संग नो संगनो सं नो भगव संृहस्पति संगनो विष्णुरुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु यामे प्रत्यक्ष ब्रह्मा सिमेंव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्या ऋतंग वदिष्यामी सत्यंगदिष्या तन्मत तद्भक्ता रमुत अवतु माम अवतु वक्तारम ओम शांति शांति ही शांति ओम परमात्मा का है, ये प्रतीक भी है और वाचक भी है प्रतीक अर्थात तो हम वो पद इंद्रिय ग्राह्य पदार्थ होते हैं हम वही रुक जाते हैं वाचक अर्थात तो शब्द सुनने से बुद्धि में कुछ अर्थ आना है ये कहते हैं कि तब ये शब्द हमारे लिए वाचक बना जैसे कहते घट एक शब्द है तो यह शब्द हमारे लिए वाचक है क्योंकि घट शब्द हम जो सुनते हैं हमारे बुद्धि में कम्बू ग्रीवादिमान वो पदार्थ आ जाता है इसलिए कहते हैं घट ये के वाचक है और ऐसा एक शब्द कहेंगे खटापू ये आपके लिए वाचक हुआ ना प्रतीक हुआ इसका अर्थ बुद्धि में आ गया नहीं आया तो इसलिए वाचक नहीं हो पा रहा है किंतु तो प्रतीक ऐसा आप शब्द सुने नहीं सुने कहते सुने और कह दिया जाएगा कि ये जो खटापू है ये मान लीजिए कि विचार करने के लिए ये हिमालय का प्रतीक है ऐसे मान लीजिए तो कहे हाँ ठीक है मान लिया प्रतीक है जैसे हम कहते हैं कि नर्मदेश्वर जो शिवलिंग है वो भगवान शिव जी का ये प्रतीक है हाँ ठीक है मान लिए। ये जो शालाग्राम है वो भगवान विष्णु का प्रतीक है हाँ ठीक है तो प्रतीक और वाचक में ये अंतर है कि वाचक शब्द सुनने से हमारे बुद्धि में कुछ अर्थ आ जाना और फिर वाच्यार्थ है लक्ष्यार्थ है वो अलग विचार है सब तो ये जो ओम ऐसे सुनते हैं अगर वो प्रतीक से धीरे धीरे उठ के हमारे लिए वाचक बन जाए अर्थात हमारी अग्रगति हो रही है ओम सुनने से हमारे बुद्धि में कुछ आ जाना है और इसका वाच्य होता है कि विषयाकार रहित निर्विषय वृत्ति होना ओम ऐसे सुनें तो बुद्धि में कोई विषय नहीं आएगा स्थिर हो जाएगा बुद्धि किंतु तो जानता है कि हाँ मैं हूँ इस प्रकार के ये हो गया उसका वाच्य अर्थ संग नो मित्रह संग वरुण संग संग अर्थात कल्याणकारी सुखकारी हो नो अर्थात अस्माकम हमारे लिए कौन कहते हैं? मित्रह मित्र मित्र अर्थात प्राणवृत्ति और दीन का अभिमानी देवता ये हमारे लिए कल्याणकारी हो भाष्य में प्रथम पंक्ति में दिया गया देख लीजिए आगे कहते हैं सम नो वरुण नो वो उसी का अनुवर्तन करना है वरुण वरुण देवता होते हैं अपान वृत्ति और रात्रि के अभिमानी देवता ये भी हमारे लिए कारक का हो संग नो अर्यमा भवतु अर्यमा अर्यमा देवता वो चक्षु का अनुग्राहक देवता आदित्य में रहने वाले आदित्य में अभिमान करने वाले आदित्य में जो अभिमान करते हैं वो चक्षु को अनुग्रह करते हैं अभिमान करना अर्थात एक शरीर को मैं मानना जैसे कहते हैं हम लोग सब एक शरीर को मैं मानते हैं तो शास्त्र कहते हैं हम केवल अभिमान करते हैं अभित मन्यत हम मानते हैं दृढ़ मानते हैं, हैं कि हम ये है इसी प्रकार के आदित्य मंडल जो दिखता है वो भी स्थूल शरीर है उसमें भी कोई एक अभिमान करते हैं तो उनको कहा जाता है आदित्य देवता वो आदित्य देवता वो अनुग्रह करते हैं हमारे चक्षु के ऊपर अरे माँ ओ हमारे लिए कल्याणकारी हो भवतु भवतु अर्थात हो ये भवतु का अन्वय सभी के साथ सं मित्र भवतु सं वरुण भवतु इसी प्रकार के संग न इंद्र त इंद्र ये बल का अभिमानी देवता है हस्तयोर इंद्र ऐसा भगवान भाष्य कर कहते हैं वह हस्त का अभिमानी देवता बल का अभिमानी देवता है आगे बृहस्पति बृहस्पति वाणी और बुद्धि ये दोनों का अभिमान्य देवता बृहस्पति वो भी हमारे लिए कल्याणकारी हो सुखकारी हो बृहस्पति अगर हमारे लिए कल्याणकारी हो तो भी हमारी बुद्धि ठीक चलेगी और वाणी उसी मुताबिक ठीक उच्चारण करेगा संग नो विष्णु उरुक्रम उ उरु अर्थात विस्तीर्ण विस्तीर्ण क्रम क्रमो धातु का अर्थ क्रमु पाद विक्षेपे पाद विक्षेप तो विस्तीर्ण पाद है तो यहाँ कहा जाता है विष्णु उरुक्रमह विस्तीर्ण पाद वाले हैं भगवान विष्णु और वो ही अवतार धारण करके गए किसके पास बलि के पास, के पास क्या कर दिया कहते अपना जो विस्तीर्ण पाद है, उसको प्रकट करवा दिया दिखा दिए तीन पाद में पूरा तीनों लोकों को ले लिए उपनिषद से पुराण में दिखते हैं उरुक्रम विस्तीर्ण पाद वाले है वो परमात्मा अर्थात ये व्यापक है नमो ब्रह्मणे ब्रह्म के लिए नमस्कार वो ब्रह्म कौन है कहते नमस्ते वायु यह जो वायु है वही ही ब्रह्म रूप है वायु अर्थात वायु उपलक्षित जो ये हिरण्यगर्भ उनके लिए नमस्कार नमस्कार अर्थात प्रोही भाव कहते नमो प्रोही भावे अर्थात स्व अपकर्ष अवबोध अनुकूल शारीर व्यापार मैं आपसे छोटा हूँ ये बताने के लिए जो शारीरिक व्यापार करेगा उसको कहा जाएगा ये नमः प्रभु भाव झुक जाना कहते हैं हे वायु आपको नमस्कार तुम एव प्रत्यक्षम ब्रह्माशि आप प्रत्यक्ष रूपेण ये ब्रह्म है प्रत्यक्ष अर्थात आप प्रत्यक्ष परोक्ष आप ही ब्रह्म है सन्निकृष्ट पदार्थ जो है वो भी आप है और जो परोक्ष पदार्थ वो सब आप ही हैं इसलिए तावामे प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामी आपको ही मैं ब्रह्म कहता हूँ और आप प्रत्यक्ष रूपेण ये ब्रह्म हो रितम बदिष्यामी यहाँ भी अन्वय हो जाएगा ये यह वामे रितम बदिष्यामी आपको ही मैं ऋतम कहता हूँ ऋतम अर्थात शास्त्र से जो निश्चय होता है ये हमको करना चाहिए ऋतम वदिष्यामी शास्त्र में जो कथन हुआ है उसको निश्चय कर लेना आगे सत्यम वदिष्यामी सत्य अर्थात ये जो शास्त्र से निश्चय हुआ हमारे लिए विहित तो है उसका अनुष्ठान भी करना है कहते हैं वो हमारे लिए अनुष्ठातव्य भी है ये जो रीतम बदिशिया में शास्त्र का तात्पर्य को निश्चय कर लेना वो भी आपके अधीन है और उसका अनुष्ठान करना वो भी आपके अधीन है इसलिए आपको है वायु वायु उपलक्षित जो हिरण्यगर्भ तो आप ही ये सबका निमित्त है शास्त्र निश्चय करने का निमित्त भी आप है अनुष्ठान हमसे हो जाए इसका निमित्त भी आप है इसलिए आपको प्रार्थना करते हैं तन माम अबतु वो हिरणनगर पर अर्थात जो उपास्य ब्रह्म है वो हमारी रक्षा करे हमारी रक्षा करे कहते हैं शिष्य का रक्षा करेगा तो शिष्य का रक्षा क्या है कहते हैं विद्या प्राप्त होना यही शिष्य की रक्षा है तो अर्थात हमको विद्या प्राप्त हो तदवार मतु वक्ता की भी रक्षा करे क्योंकि वक्ता की रक्षा होगी तभी शिष्य को विद्या प्राप्त होगा इसलिए शिष्य ही प्रार्थना करता है कि वक्ता की रक्षा हो वक्ता की रक्षा अर्थात वक्ता का वक्तृत्व सामर्थ्य बना रहे तो जो हमारे आचार्य हैं अगर उनमें वक्तृत्व सामर्थ्य नहीं रहा कुछ कठिनाई हो गई कहते हैं हानि हमारी हो जाती है इसलिए प्रार्थना करते हैं हम लोग प्रार्थना करते हैं जैसे महाराज श्री का ये ठीक रहे शरीर ठीक रहे ताकि हमको श्रवण उपलब्ध हो होगा इसी प्रकार के ये, ये हम लोग का कर्तव्य होता है अवतु माम वह उपास्य ब्रह्म हमारी रक्षा करे रक्षा अर्थात हमको विद्या से संबद्ध करवाए हमको विद्या प्राप्त हो अवतु भक्तारम वक्त वक्ता को भी सामर्थ्य से युक्त करके उनकी रक्षा करे ओम शांति ही शांति ही शांति त्रिविधताप की शांति हो यह शांति मंत्र और इस उपनिषद में भगवान भाष्यकार भी ये प्रसिद्ध श्लोक कहे हैं जो हम लोग प्रतिदिन पाठ का अंतिम में उच्चारण करते हैं ऐरी में गुरु भी पूर्व पदवाक्य प्रमाणत व्याख्याता सर्वेदातास्तांग्यम प्रण तो इसमें हम व्याख्याता यहाँ विसर्ग है थोड़ा ध्यान रखेंगे हम लोग जो उच्चारण भी करते हैं व्याख्याता सर्वेदातास आगे तकार तो है वो सब उच्चारण थोड़ा शुद्ध हो तो यही गुरुभ इमें सर्वेदाता पदवाक्य प्रमाणत पूर्व व्याख्यातांग नि अहम प्रणत अस्मी यही गुरुभि जिन गुरुओं के द्वारा ये जो परंपरा आज तक हम लोग को जो प्राप्त हो रहे हैं तो उनके द्वारा सर्व सर्वेदाता पदवाक्य प्रमाणत व्याख्याता है सभी वेदांत पद वाक्य और प्रमाण और नहीं पद वाक्य यही प्रमाण है पद होगे जो सब महावाक्य में होते हैं जीव परक पद और ईश्वर परमात्मा परक पद जो तत् तोम अहम ब्रह्म प्रज्ञान इस प्रकार की जो सब पद है उनको पद कहा जाएगा वाक्य वाक्य कहते हैं अवान्तर वाक्य और महावाक्य महावाक्य होता है जीव ब्राह्मण और ऐक्य बोधन कराने वाला वाक्य अवान्तर वाक्य जीव और ब्रह्म का पदार्थ शोधन करवाने वाला वाक्य उसको कहा जाता है अवान्तर वाक्य पदार्थ शोधक वाक्य को अवान्तर वाक्य कहा जाता है यही प्रमाण है प्रमाण अर्थात आगाम प्रमाण अथवा कहीं इस प्रकार की भी व्याख्यान होता है पद का अर्थ व्याकरण और वाक्य का अर्थ मीमांसा और प्रमाण न्याय ये तीनों से पद वाक्य प्रमाण से व्याख्यान कर दिए वेदांत को ये वेदांत क्या है कहते हैं प्रमेय पद वाक्य प्रमाण से प्रमेय का कथन करना प्रमेय परक होते हैं तीन दर्शन योग सांख्य और वेदांत ये प्रमेय परक होते हैं न्याय वैशेषिक ये प्रमाण परक होते हैं मीमांसा ये वाक्य पर होते हैं बाकी अर्थात जो उसका बाच्यार्थ है उसी में अधिक विचार करते हैं यह जो तैतरीय ते उपनिषद हुआ यह तो सप्तम अष्टम नवम अध्याय हुआ उससे पूर्व में छः अध्याय ये कर्मपरक है कर्मकांड वो विचार हो गया कर्म कांड उससे जो ज्ञान होता है अनुष्ठान करके चित्त शुद्ध होता है चित्त शुद्ध होने से आगे ज्ञान मार्ग में प्रवृत्त होगा तो ज्ञान जिनका चित्त शुद्ध हो गया उनको उस ऐक्य बोधन करवाने के लिए आगे यह उपनिषद अंश तैतरीय उपनिषद क्योंकि उपनिषद से ही यह ज्ञान होता है और यह ज्ञान से ही अज्ञान का नाश होगा अविद्या का नाश ज्ञान से ही होगा विद्या से ही होगा कर्म से अविद्या का नाश नहीं हो जाएगा क्योंकि कर्म तो अविद्या का कार्य ही है कर्म अगर करना है तो कर्तृत्व बोध या देवता संप्रदान होते हैं यह अधिकारण है कारण है ये सब भेद ज्ञान रहना होगा इसलिए जो भेद ज्ञान रह करके कर्म करवाएंगे वो कर्म फिर अभेद ज्ञान कैसे करवाएगा परस्पर विरुद्ध है इसलिए कर्म से कभी यह ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा कर्म से चित्त शुद्ध होने से आगे वेदांत तो विचार करना है वेदांत अर्थात ये उपनिषद उपनिषद विचार करने से कहते हैं कि धीरे धीरे जब चित्त शुद्ध होगा विषय वासना घट जाएगा निषिद्ध कर्म नहीं होगा तो कम से कम ऊपर के लोक प्राप्त होगा तो ये बारंबार जो जन्म हो जाना शीघ्र शीघ्र वो शिथिल हो जाएगा उपनिषद का ये अवसादन अर्थ शिथिल हो जाना और दूसरा है कि अज्ञान नाश करेगा विषरण अर्थ और तृतीय अर्थ हो गया गति अर्थ ब्रह्म गमयति प्रापयती उपनिषद इसमें धातु है सदृढ़ तीन अर्थ है विशरण गति अवसादनसु तीन अर्थ अभी इस उपनिषद का तीन अध्याय है प्रथम अध्याय का नाम है शिक्षा अध्याय उसके लिए मंत्र आरंभ होता है ओम शिक्षा व्याख्या श्या वर्ण स्वर मात्रा बलम श्याम शिक्षा शिक्षाध्याय इति नुवाक शिक्षा व्याख्या श्याम शिक्षा अर्थात जिसके द्वारा शिक्षा प्राप्त होता है उसको शिक्षा कहते हैं हो गया वर्ण आदि का उच्चारण करना जो ग्रंथ पाठ करना अथवा जो सीखा जाता है उसी को ही शिक्षा कहा जाएगा ये जो वर्ण शब्द उसी को ही शिक्षा कहेंगे वर्ण उच्चारण जिसके द्वारा किया जाता है वर्ण उच्चारण उसको शिक्षा कहेंगे अथवा वो जो वर्ण पद उसी को ही शिक्षा कहेंगे ये क्यों ये हमको उपनिषद पढ़ना है ये हमको क्यों सिखा रहे हैं कि वर्ण कैसे उच्चारण होंगे वो क्यों सिखा रहे हैं कहते हैं कि हमारे बुद्धि में कहीं ऐसा ना आ जाए कि हम तो अर्थात अर्थ ही ग्रहण करना है और ये सब बाकी शब्द उच्चारण करना इसमें हमको महत्व बुद्धि नहीं रखना है इस प्रकार की बुद्धि नहीं होना है जब हम वर्ण उच्चारण में महत्व बुद्धि रखते हैं चित्त एकाग्र होता है जैसे है अगर हम ऐसे उच्चारण करते हैं ऐसे ओम शिक्षा व्याख्या श्याम वर्ण स्वर है इस प्रकार की जब हम विसर्ग अनुस्वार इत्यादि का सही उच्चारण करते हैं देखिए चित्त थो थोड़ा एकाग्र रहेगा इस प्रकार के जब अभ्यास करते हैं शिक्षां व्याख्या श्याम तो आचार्य वहाँ कहते हैं कि शिक्षा अर्थात ये वर्ण का उच्चारण अर्थवा ये जो वर्ण पद इसका व्याख्यान करेंगे आगे कहते हैं वर्ण वर्ण अर्थात ये जो अकारादिश वर्ण है रागे स्वर तीन स्वर है हम लोगों का आरंभ में ही पढ़ते हैं उदात अनुदात स्वरित और उदात किसको कहते हैं उच्चेर उदात और नीचेर अनुदात समाहार्वरित <laughs> समाहार्वरी वहाँ समाहार अर्थात दोनों वर्ण का मेलन इस प्रकार की नहीं है समाह अर्थात तो स्वरित वर्ण में उदात तो उच्चारण भी रहेगा अनुदात तो उच्चारण भी रहेगा उदात तो उच्चारण अनुदात तो उच्चारण अर्थात तो वर्ण उच्चारण होने का जो स्थान है वो स्थान कोई अर्थात निरवय नहीं वो सवयव है तो वो स्थान का ऊपर अंश होता है नीचे अंश होता है तो जिह्वा का वो स्थान पर स्पर्श अथवा जैसे कहा गया स्पर्श नहीं होकर के थोड़ा दूर में रहना है इसी प्रकार की और जो श्वरित तो वर्ण होता है उसमें दोनों प्रकार की होगा श्वरित तो वर्ण उच्चारण होने का समय में प्रथम अर्ध मात्रा उदात तो उच्चारण हो जाएगा बाकी जितने मात्रा रहेगा वो अनुदात तो उच्चारण होगा इसलिए जो श्वरित तो है उसके लिए वृत्ति कहते हैं उदातत्व अनुदातत्त्व धर्म ए वृत्ति में अच्छा ऐसा नहीं है वो है तो खाली टिप्पणी में दिए हैं वहाँ तो उदातत्व धर्म भी रहेगा वो वर्ण में और अनुदातत्व धर्म भी रहेगा वो वर्ण में दोनों धर्म रहेंगे वो तो, तो वर्ण स्वयं उदात अनुदात दोनों वर्णों का मेलन हो जाएगा ऐसे नहीं होगा उसका उच्चारण ये दोनों वर्ण जैसे होते हैं उसी प्रकार के होगा अर्थात उदात अर्धमात्रा होगा बाकी जितने मात्रा है अनुदात उच्चारण होगा ये हो गया स्वर आगे है मात्रा मात्रा अर्थात मात्रा भी तीन है ये मात्रा को कहने वाला क्या सूत्र है उकालो रस्व दीर्घ प्लुत ये मात्रा को कहते हैं ह्रस्व दीर्घ इत्यादि मात्रा आगे बलम बलम प्रयत्न प्रयत्न दो प्रकार के हैं आभ्यंतर और बाह्य उसका भी और से विभाग करते हैं आगे हो गया शाम शाम अर्थात तो जो संधि संहिता दो वर्णों के बीच में जो संहिता होता है अर्थात तो मध्यम वृत्ति से उच्चारण इसको कहते हैं संहिता वर्ण का संहिता हो करके उच्चारण हो संहिता करने वाले सूत्र पर सन्निकर्ष संहिता अतिशयन सन्निधि कितने मात्रा होना चाहिए अर्धमात्रा वर्णों का जो संधि कहते हैं अर्धमात्रा उक्त शिक्षाध्याय वर्ण उच्चारण इस प्रकार के होना चाहिए यह कहते सह नौ यश सह नौ ब्रह्मवर्चस अथात संहिताया उपनिषद व्याख्या पंचस्वधिकरणसु अलोकम अधिज्योतिषम अधिवेद अधिप्रज अधि आध्यात्म ता, ता महासंहिता महासंहिताच्यते अथाधिलोक पृथिवीपूर्व दौरुत्तरूपम आकाश सन्धि सह नौ यश नऊ नौ, नौ अर्थ आवयो हम दोनों का दोनका आचार्य हम दोनों दोनका यश सा यश अर्थात ये जो संहिता उपनिषद कहा गया तद्जन्य ज्ञान उस ज्ञान से जो यश होता है कोई अगर वर्ण मात्रा इत्यादि का शुद्ध शुद्ध उच्चारण करता है सुनने में जो लोग ये ज्ञान है और कहेंगे अच्छा उच्चारण करता है मन थोड़ा अधिक समाहित तो होता है सात्विकता सात्विकता होने से ये शुद्ध उच्चारण होता है यह जो संहिता उपनिषद ज्ञान के आधार पर जो यश होता है ये यश हम दोनों को सह नौ ब्रह्मवर्चस यह जो संहिता का ज्ञान ज्ञान के चलते जो तेज आता है तेज अर्थात चित्त प्रशांति और वह उच्चारण करेगा तो दूसरे लोग अनुप्राणित हो जाना ये सब तेज अथ अतः संहितायां उपनिषद व्याख्यासम संहिता विषयक उपनिषद संहिताया ष्ठी विषय षष्ठी उपनिषद उपनिषद अर्थात उपासना यह संहिता विषय को उपासना कहेंगे उपनिषद है उसमें उपासना ये कठ में भी है कैन में भी है और ईसा में भी है इसमें तो ये भी कह रहे हैं और आगे प्राय वृहदारण्य में है चंदोगम में है मुंडक में है ये उपनिषद में ये उपासना सब कहे जाते हैं इसलिए पंचदशीकार कहते हैं उपास तयों तो ते वात्र प्राग अनाभ्यासिन् पश्चात ब्रह्माभ्यास न तद यह उपनिषद में ब्रह्मशास्त्र में भी उपासना कहे गए हैं क्यों कहते हैं प्राग अभ्यासिनः पूर्व में जो उपासना नहीं किया है वो अगर वो इसमें आ गया कहते हैं ब्रह्म ये ब्रह्माभ्यास यह, ब्रह्मा यह उपनिषद का विचार करते करते वो हो जाता है अर्थात वो चित्त एकाग्र हो जाता है जो पहले उपासना नहीं किए हैं उनके भी हो जाता है ये ब्रह्माभ्यास से अध्ययन काल में यह जो हम लोग विचार करते हैं और इसको लेकर के जो उपासना अधिक करते हैं तो ठीक है उनको जो फल कहा गया वो प्राप्त होगा हम लोग ये अध्ययन काल में जितना उपासना हो जाती है पंचसु अधिकरण पांच अधिकरण अधिकरण अर्थात ध्येय पदार्थ यहाँ पाँच कोटि के ध्येय पदार्थ दिखाया जाएगा अधिलोकम लोकों को विषय करने वाले ये ध्येय पदार्थ लौकिक पदार्थ है लोक विषयक है अधिज्योतिषम ज्योति को विषय करने वाले ये सब ध्येय है अधिविद्यम विद्या के विषय में ध्येय अधिप्रजम प्रजा के विषय में और अध्यात्म शरीर के विषय में ये ध्येय पदार्थ पदार्थता महासंहिता इति हैं आचक्ष्यते है। है। ये पाँच पाँच को जो जानता है कहते महासंहिता प्रत्येकतः एक एक संहिता हुए पाँच हो गए महासंहिता इसमें प्रथम संहिता क्या था अधिलोकम लोक। अधि अत कहते हैं अथाधिलोकम अधिलोक विषयक संहिता संहिता अर्थात उपासना संहिता का ई उपनिषद अर्थात उपासना लोक विषयक उपासना कैसे किया जाएगा उसको बताते हैं पृथ्वी पूर्व रूपम देउर उत्तर रूपम आकाश संधि यहाँ तक इतने कहा जाता है यहाँ एक दृष्टांत से हम लोग इसको समझते हैं जैसा कहा जाएगा कि वाक्य है ये मंत्र है ईशे त्वा ऐसे ये मंत्र है यह मंत्र व्यवहार होता है दर्श पूर्ण मास कर्म करने के लिए उसमें दधि दुग्ध इत्यादि का आवश्यक होता है अगर गो दोहन करना है तो गाय को जो बछड़ा पहले छोड़ देते हैं बछड़ा थोड़ा पिएगा उसके बाद बछड़ा को वहाँ से हटा करके फिर दोहना करते हैं ये जो बदसा अपकरण करना है बछड़ा को हटा लेना है उसको किसी रसी में अथवा उसका कान पकड़ करके उस प्रकार की नहीं करना है शास्त्र वहाँ विधान करता है पलाश दंड से उसको वहाँ हटा ले दंड से मार करके नहीं आराम से अर्थात तो वो दंड से हटाना है शास्त्र विधान करता है और वो पलाश दंड को छेदन करेगा वो दंड को छेदन करने का समय में उसको प्रार्थना करेगा त्वा से इस प्रकार की उसको प्रार्थना करेगा सिखाते तो हैं कि सर्वत्र इस प्रकार के प्रार्थना बुद्धि रखने के लिए जो इसे त्वा इस प्रकार के उच्चारण करते हैं यह दो पद है पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है एक और उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या है तकार तो यह जो पूर्व उत्तर वर्ण का उत्तर पद का प्रथम वर्ण हुआ तकार यह तकार के पद में क्या वर्ण है व कार वो व कार में आएगा नहीं आएगा हाँ। यह जो तकार है वो तकार को द्व्युत्व होने वाला कोई उपाय है क्या सूत्र है अनुचिच अनुचिच क्या कहता है अचह अच्छा परस्य यरो दु अचि अचह परस्य अभी पूर्व में अच अच्छा कौन है एकार उसके पर्व में क्या वर्ण है तकार वो यर में आ जाएगा क्योंकि यर यव से आरंभ होकर के शर तक जाएगा तो तकार यर में आया अचह अच्छा परस्य यरो द्वे वास न तो अचि पर में अच नहीं होना चाहिए अभी तकार के पर में क्या वर्ण है वकार तभी सूत्र का जो निमित्त है वो सब यहाँ उपलब्ध है और उनसे भी तकार को द्वितो हो जाएगा ये जो दूतो होगा तकार वो आकर के कहाँ बैठेगा इतने हम लोग बैठा बैठा करके थक गए हैं को आरम्भ करके <laughs> अभी कहाँ बैठेगा तकार के जो तकार है उसका पूर्व में ना उसका पर्व में पूर्व में बैठेगा ये तो आप लोगों को सबको पता है फिर अभी क्या हो गया हमारी स्थिति पूर्व में रहा एकार बीच में आया एक तकार और बाद में रहा मूल तकार इसमें हमको ध्यान करना है क्या ध्यान करना है बताते हैं पृथ्वी पूर्व रूपम जो पूर्व में था वर्ण क्या वर्ण था एकार तो कहते हैं जहाँ भी आप कोई भी संहिता को लीजिए यहाँ तो इसे तो विचार के लिए लिए किसी को और कहीं कोई आग्रह है कहते हैं जो आप संहिता लेते हैं तो उसमें जो पूर्व यहाँ जैसे दृष्टान्त तो एक आर वो एक में हम क्या दृष्टि करेंगे पृथ्वी जो पूर्व रूप है उसमें पृथ्वी दृष्टि करें और उत्तर वर्ण मतलब उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या था तकार तो कहते हैं वो जो तकार है उसमें क्या दृष्टि करेंगे देवहू अर्थात लोक, स्वर्ग लोक का दृष्टि उसमें करें क्यों अभी हम लोग कौन सा संहिता विचार कौन सा उपनिषद विचार कर रहे हैं किस विषय किस संहिता का अर्थात पांच अभी हम लोग उपनिषद विचार करें उपनिषद अर्थात उपासना संहिता विषय का पाँच उपासना कहा गया उसमें प्रथम उपासना क्या है अधिलोक, अधिलोक। ये जो पृथ्वी है दिवउ है वो सब लोक है लोक है तो लोक विषय के उपासना हुआ अच्छा तो अभी एकार हो गया पृथ्वी और तकार हो गया लोक दिवलोक स्वर्गलोक और ये दोनों का बीच में मध्यस्थान है दो वर्णों का बीच में कितने व्यवधान रहता है जहाँ संहिता होता है अर्धमात्रा वो अर्धमात्रा क्या हो गया कहते हैं आकाश है संधि संधि अर्थात संहिता वर्णानम अतिशयन दिण सन्निधि कहते हैं अतिशयन सन्निधि है ना वर्णानम अतिशयन सन्निधि ही संहिता तो ये सन्निधि अर्थात जो बीच में अर्धमात्रा रहा उसमें क्या दृष्टि करेंगे आकाश यहाँ तक हो गया और अनचिच से हम लोग और एक लाए थे तकार वो कहाँ रहेगा कहते हैं यही जो आकाश है बीच में स्थान रहा उसी में उसको रखना है क्योंकि जो अर्धमात्रा आपको था उसी में आप ये तकार को ला करके रखने के लिए बताते हैं वो क्या है वायु सन्धानम इत्यधि लोकम अथाधि ज्योतिषम अग्नि पूर्वरूपम आदित्य उत्तर रूपम आप संधि वैद्युत संधानम इत्यधि ज्योतिषम ज्योतिषम अथाधि विद्यम आचार्य पूर्वरूपम यह जो बीच में संधि स्थान हुआ था उसमें जो हम लोग तकार लाए उसको कहते हैं संधानम वो जो बीच में अनचित से जो आता है उसको संधानम कहे कहते हैं वो कौन है कहते हैं वायु तो अभी हमको ये दृष्टि यहाँ करना है इति अधिलोकम अर्थात तो लोक विषय का उपासना ऐसे ही है पूर्व रूप में क्या दृष्टि करेंगे पृथ्वी और उत्तर रूप में देहू और मध्य में आकाश और उस आकाश में किसको रखेंगे वायु इस प्रकार की उपासना करना है तो यह पृथ्वी लोक है ऊपर में आकाश लोक है बीच में अंतरिक्ष लोक है आ, मध्य में जो है अर उसमें वायु है तो ये स्पष्ट है कहते हैं इसी प्रकार की उपासना करना है तो मन को तदाकार करना है वही चिंतन करना है आगे कहते हैं अर्थाधि ज्योतिषम ज्योतिर्विषय का अग्नि ही पूर्व रूपम किस वर्ण में अग्नि का रूप करें चिंतन करेंगे एकार में आदित्य उत्तर रूपम आदित्य का चिंतन किस में तकार में वो तकार के पर में क्या वर्ण है वकार आगे कहते हैं आपह संधि ये बीच में रहेगा आदित्य और अग्नि ये दोनों का बीच में संधि वैद्युत है संधानम अर्थात ये जो वैद्युत ये किसमें वैद्युत विद्युत दृष्टि करेंगे तकार वो तकार के पर में क्या है तकार जो अनचिच से जो आया था उसमें विद्युत की दृष्टि करें इति जोति, अधिज्योतिष अधिज्योतिषम अधिज्योतिषम है ना न मतलब उत्तर पद वृद्धि हाँ पूर्व पद है आगे अथ अधिविद्यम विद्या संबंधी आचार्य पूर्व रूपम आचार्य की दृष्टि किसमें करेंगे एक में करे आगे कहते हैं अंत्यवास्योत्तर रूपम विद्यासंधि प्रवचन सन्धानम इत्यधि विद्यम अथाधि प्रजम माता पूर्वरूपम पिता उत्तर रूपम प्रजासधि प्रजनन सन्धानम इत्यधि प्रजम आचार्य पूर्व रूप हुए थे अभी अंत्यवासी उत्तर रूपम अंत्यवासी की दृष्टि किसमें करेंगे तकार, तकार में आगे विद्या संधि ये दोनों का बीच में संधि संधि अर्थात तो वो विद्या और विद्या जो संधि है ये विद्या संधि में क्या वास्तविक कहते हैं प्रवचनम संधानम ये जो बीच में तकार आया कहते हैं ये प्रवचनम ये संधि का फल आचार्य और अंत्यवासी इनका बीच में अगर संधि हुआ तो कहें यही प्रवचन के लिए संधि होना चाहिए ये नहीं बाकी कुछ और अन्य कार्यों के लिए जहाँ आगे कहते हैं अथ अधिप्रजम प्रजा संबंधी माता पूर्वरूपम पूर्वरूपम माता की दृष्टि किसमें करेंगे एकार कारण माता पूर्वरूपम माता प्रथम है क्योंकि पिता के अपेक्षा माता दस अर्थात तो पूज्या है इस प्रकार के शास्त्र में कहा जाता है संतान पालन गर्भधारण ये सब दृष्टि से माता अधिक पूज्या होते हैं पूर्वरूपम पिता उत्तर रूपम तो पिता की दृष्टि किसमें करेंगे तकार में प्रजा संधि ये दोनों का बीच में कहते हैं प्रजा और प्रजा उत्पन्न कैसे होगा कहते हैं प्रजननम संधानम प्रजननम संबंध मैथुनम संधानम इति प्रज अथाध्यात्म अधरा हनु पूर्व रूपम उत्तरा हनुरुत्तर रूपम वाक्संधि जिह्वासधानमध्यात्म इति इतिमा महासंहता एवं एता महासंहिता व्याख्याता वेद संधि संधियते प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चन पशु ब्रह्मवर्च लोकेना इति तृतीयोनुवाक अध्यात्मक अध्यात्म शरीर विषयक भी, भी ये उपासना कहते हैं अधरा हनु पूर्व हनु, हनु कहते हैं तो ये जो अंग्रेजी में जो कहते हैं हिंदी हिंदी में उसको क्या कहते हैं थोड़ी अच्छा नीचे वाला जाओ पूर्वरूपम अधर हनु अधरहनु पूर्व रूपम अर्थात ये अधि ये ही व्यापार करता है जो ऊर्धव हनु होता है वो व्यापार इतना नहीं करेगा अधर हनु ही व्यापार करता है उसमें महत्व है उत्तराहनु और उत्तर रूपम जो उत्तर अर्थात जो ऊर्धव के हनु होता है उसको उत्तर रूपम कहते हैं ऊपर तो को ऊपर को तो थोड़ी नहीं कहा जाएगा अच्छा वाक्संधि तो यह दोनों हनु इनका बीच में ये वाक ये। और जिहुआ संधानम ये दोनों के बीच में जिहुआ रहता है ये संधानम इति अध्यात्मम इति इमा महासंहिता ये पांच को मिलाकर के कहते हैं ये महासंहिता हुआ यह एवं य एवं एता महासंहिता व्याख्याता वेद एता व्याख्याता महासंहिता य एवं वेद जो इस प्रकार के जानता है जैसे व्याख्यान किया गया उसी प्रकार के जो जानता है जानता है अर्थात यहाँ वेद शब्द का अर्थ उपासते जो इस प्रकार की उपासना करता है संधियते प्रजया पशु भी प्रजा और पशु ये सबके द्वारा संधियते संधियतः अर्थात संबंधी भवती उसको प्रजा पशु इत्यादि प्राप्त होते हैं उपासना करने से ये सब फल प्राप्त होता है सका हेतु तो प्राप्त हो जाएगा ब्रह्म वर्चसेन अन्नाद्यन सुवर्गेण लोकेन और प्रजा पशु प्राप्त होंगे और कहते हैं कि ब्रह्म वर्चस्य ब्रह्म वर्चस्य अर्थात तेज ये सब उपासना का जो तेज आता है उपासना का तेज अर्थात सात्विक भाव ये सब अधिक दिखेगा सत्कर्म में प्रवृत्त होगा शास्त्र में रुचि बढ़ेगी ये सब और उसके वाणी उसका आचरण दूसरे लोग उसका अनुकरण करेंगे ये सब ब्रह्मवर्चस्व का ये फल होता है और अन्नाध्यन अन्न और आद्यन अन्न अन्न और अन्नम च आदियम आद्यम ची अन्नाद्यम तेना अन्न भी उसको प्राप्त होगा अरे सुवर्गेण लोकेन स्वर्ग भव इति सुवर्ग स्वर्ग लोग यह प्राप्त यह उपासना सब करने से अर्थात तो उसको ये फल प्राप्त होंगे प्रसिद्ध भी होगा लोग उसको सम्मान करेंगे जैसे लोग में राजा को सम्मान करते हैं इसी प्रकार की इसका भी सम्मान होगा आगे मंत्र कहते हैं यह मंत्र जो मेधा चाहता है अर्थात ग्रंथ धारण शक्ति और जो ग्रंथ धारण हुआ उसके ऊपर चलने का शक्ति जिसको प्रज्ञा भी कहते हैं मेधा प्रज्ञा चाहने वाला यह आगे मंत्र का जप करे यह हम लोग प्रतिदिन इस मंत्र उच्चारण करते हैं दिन में दो बार करते हैं इसका यश्छस ऋषभो विश्व छंदोभ्योध्यमृता स मेन्द्रो मेधया स्णत अमृतसारणों भूयास शरीर मे विचर्षण जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्या ब्रह्मण कोशोशी मेधया पिहि श्रुत मे गोपा यदसा ऋषभ यूप यह ओंकार को यहाँ विश्वरूप शब्द से कहा जाता है विश्वरूप अर्थात नाना रूप यही ओंकार ही ये सर्वरूप है, है ये जो अर्थ होते हैं वो शब्द का घनीभूत रूप को अर्थ कहा जाता है शब्द जब घनीभूत होता है यह हम सभी को पता है कि कोई विषय अगर बहुत अधिक चिंतन करता है फिर धीरे धीरे उसका थोड़ा लगेगा अर्थात चित्त उसी में आ, तदाकार होकर के देखेगा जैसे सब सभी को तो अनुभव है कि जो बहुत ज़्यादा चिंतन करेगा जागृत में नहीं हो पा रहा है तो स्वप्न में दिखने लगेगा और अत्यधिक जो संसारी व्यक्ति होता है किसी में बहुत आसक्ति था और वो पदार्थ नष्ट हो गया जैसे कहते हैं कि पिता माता के लिए पुत्र चला गया इतना उसका चिंतन करता है कि उसको सर्वत्र सामने में दिखेगा एक पुत्र इस प्रकार की दिखेगा और हम लोग भागवत में सुनते हैं ना कम को दिखने लगे भगवान सर्वत्र बहुत ज़्यादा चिंतन करने से तो इसी प्रकार की जब मनुष्य इतना चिंतन करके अपने मन से ये सब देख सकता है और परमात्मा परमेश्वर उनके बुद्धि अर्थात जब जो विषय का निर्णय कर लेगा वो इतना स्थूल हो जाएगा हमको बिल्कुल स्थूल दिखेगा जैसे हम मनुष्य कोई जैसे माता का पुत्र अगर मर गया तो माता उसको चिंतन करते करते हमेशा अपना मन से देखते रहता है तो वो मनुष्य अपने मन से वो पदार्थों को देखता रहता है इसी प्रकार के ईश्वर अपना मन से जो पदार्थों को देखेंगे ये मनुष्य के लिए वो बिल्कुल स्थूल बन जाता है घनीभूत तो हो जाता है तो ये जो अर्थ होता है वो शब्द से भिन्न नहीं होता है और जितने ये सारे शब्द होते हैं कहते हैं ये सब ओंकार रूप ही है श्रुति कहती है अकार वे सर्वावाक। ये जितने सारे वाणी है वो सब अकार हैं। और वो जो अकार है वो ओंकार में है तो इसलिए ओंकार ही अकार को अर्थात अकार ओंकार का अंग है इसलिए सभी सब शब्द ओंकार में आ गए और जितने सारे अर्थ है ये सब शब्द में आ गए अर्थ शब्द में आ गए सभी शब्द अकार में आ गए अकार ओंकार में आ गया इसलिए पूरा जगत किस में गया ओंकार में गया तो कहते हैं विश्व रूप ये जो नाना रूप जगत वो आप ही हो और आप कैसे हैं कहते हैं छंदशाम ऋषभ ऋषभ श्रेष्ठ अर्थात ये वेद में जितने सारे मंत्र है उसमें कहते हैं प्रणव यह मंत्र सबसे श्रेष्ठ है उनको प्रार्थना करते हैं अगर हमको मेधा चाहिए तो इसकी जप किया जा सकता है छंदोभ्योध्यमृतात संभ भूव छंदभ्य ही अमृतात ये जो वेद है वो अमृत है दैववाणी इसकी नाश नहीं होता है केवल ज्ञान से ही नहीं तो पूर्व कल्प में जैसे था इसी कल्प में ऐसे आएगा इसलिए इसको अमृत कहा जाता है छंद वेद अमृत उसी से ही ओंकार संभव संभव अर्थात तो उसी से प्रकट होता है कोई इसका जन्म नहीं हो जाता है स इंद्रो माँ मेधया स्पृणतु ओ इंद्र परमेश्वर मेरे को मेधा से स्पृणुतु बलयतु मेरे को मेधा शक्ति दे मेधा शक्ति जो चाहते हैं वो ये मंत्र जप करें हे देव अमृत धारणो भूयासम अमृतत्व का जो साधन है वह साधन को हम धारण करें हमको ऐसे सामर्थ्य दीजिए अमृतत्व का साधन यह जो अवंकार है यह अमृतत्व का साधन इसको हम धारण करें धारण करें अर्थात अमृतत्व प्राप्ति के मार्ग में हम चल सकें भूयासम भूयासम का कर्ता कौन होगा अहम शरीरम मैं विचारणम मैं शरीरम विचारणम समर्थ हो इस अमृतत्व को धारण करने के लिए अर्थात आत्म प्राप्ति मार्ग में चलने के लिए जी हुआ मैं मधुमत्तमा मेरी जी हुआ मधुरभाषिणी हो कटुवचन में न कहूँ कटुवचन ये एक पाप है वाणी का पाप है वाणी से चार पाप होते हैं मिथ्या निंदा कटुता अप्रसंग प्रलाप ये सब वाणी से पाप होते हैं मिथ्या कहना मिथ्या अर्थात जैसे हमको अनुभव हुआ जैसे हम देखे, यथा दृष्टम पदार्थ इसी प्रकार की ही कहना है हाँ हो सकता है कि हम कभी भ्रांत हो गए हम रज्जु में सर्प देख लिए, दूसरों को कहेंगे हम हुआ भाई सर्प देखा है इस प्रकार की अन्य प्रकार की ज्ञान हुआ है अन्य प्रकार का कथन करना इसको कहते हैं कि मिथ्या अनुत भाषण और ये करना व्यर्थ निंदा अर्थात निंदा करते हैं कुछ प्रशंसनीय पदार्थों को ग्रहण करवाने के लिए इस प्रकार की तात्पर्य नहीं है केवल निंदा करने के लिए निंदा करता है वो उचित नहीं है और कटुता कटु है कहना ये तो नर से चिन्ह नरकम प्रयात ये अत्यंत रोसा कटुता च बाणिया नर से चिन्ह नरक आत्म प्रशंसा सुजन निंदा आत्म्रशंसा सुजन से निंदा अच्छा द्वितीय पास मरण नहीं हो रहा है तो यह आत्म प्रशंसा करना अर्थात अपने बारे में प्रशंसा करना सुजनस्य निंदा सज्जनों का निंदा करना अत्यंत रोषा बहुत क्रोध होना वाणी में कटुता ये सब तत् नरस्य चिन्ह नरक प्रयात कटुवाणी ऐसा नहीं कहना है कभी आप किसका अर्थात आचार्य है गुरु है किसका सुधार करने के लिए वो ऐसे अर्थात समझाने से नहीं समझता है तो वहाँ तो कहते हैं दंड विधान करने के लिए कठोर शब्द कहते हैं कभी तो इस प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है तो वृथा कटुवाणी ना कहें कर्णाभ्याम भूरी विश्रुवम दोनों अर्थात कर्णों के द्वारा कर्णाभ्याम कह दिया अर्थात बार बार श्रवण करें भूरि विश्रुवम जो लक्ष्य के दिशा में ले जाने वाले उसका श्रवण हम बार बार करें ब्रह्मण कोश हो असी आप ब्रह्म का कोश कोश अर्थात तो ब्रह्मों को आवरण करके रखें हैं और आप ही उसको पुनः उन्मुक्त करके दिखा सकते हैं कोश अर्थात जो जिसके अंदर में ये ब्रह्म उपलब्ध है इसी के अंदर में ही वो रहता है अर्थात उसी में अनुभव होता है अनुभव होता है तो हमको अनुभव हो जाना चाहिए कहते हैं मेधया पीत लौकिक मेधा से लौकिक बुद्धि से वासनाग्रस्त बुद्धि से इसका अनुभव नहीं होता है श्रुतम में गोपाय हमने जो सुना उसका आप रक्षा करें ओंकार को प्रार्थना करते हैं ओंकार उपलक्षित पर ब्रह्म तो उसी को प्रार्थना करते हैं हम जो श्रवण करते हैं वो सुरक्षित रहें आप हमको मेधा शक्ति दे हम ग्रंथ का धारण कर सकते हैं और जो श्रवण करते हैं वो सुरक्षित रहे ये जो मेधा काम इसका जप करें तो जप करने से कहते हैं चित्त शुद्ध होगा तो चित्त शुद्ध होने से शुद्ध चित्त सात्विक स्वभाव वाला है उसी को कुछ श्री प्राप्त होगा तो उसका सदव्यवहार करेगा और अशुद्ध चित्त के पास अगर श्री प्राप्त होगा इसलिए हमारे पुराण में दिखाया जाता है रावण कंस इत्यादि अशुद्ध चित्त और श्री प्राप्त हुआ केवल okay, अनर्थाए अनर्थ करेंगे तो जो जपो करके चित्त शुद्ध हो शुद्ध चित्त हुआ उसका आगे श्री काम अर्थात ऐश्वर्य के लिए आगे ये मंत्र ये होम करने के लिए इस मंत्र से होम करें आतन आवहती वितन्वान कुरश चीरमात्मन वयांसिम गश अन्नपाने सर्वदा तत् मे श्रिय आवह पशुभिः पशु सह स्वाहा आमा ब्रह्मचारिण स्वाहा बीमा ब्रह्मचारिण स्वाहा प्रमा ब्रह्मचारीण स्वाहा दु ब्रह्मचारीण स्वाहा स्रह्मचारीण स्वाहा यह सब मंत्र से जो होम करते हैं कहते हैं आवहती अर्थात वहन करके ये ले आते हैं आनयंती ले आते हैं हमारे पास वितनवाणा अर्थात विस्तार करते हैं कुर्वाणा अर्थात करते हैं आत्मन चीरम चीरम शीघ्रम आत्मन मम मेरे लिए सब शीघ्र करते हैं विस्तार करते हैं और ले आते हैं ये क्या चीज ले आते हैं कहते हैं वाषाक्षी मम गावस्य से वस्त्र मेरे पास वस्त्र बहुत ले आते हैं अर्थात जो ये होमो करता है उसके पास ये पदार्थ आ जाते हैं गावच गाव ये लौकिकधन अन्नपान सर्वदा अन्नपान इत्यादि ये भी सर्वदा मेरे पास आ जाता है ये सब होमो करने से ततो ते श्रीय आव अर्थात ततः ततः अर्थात यह सब जो पदार्थ उसके पास आ गए कहते हैं तत में श्रियम आवह श्रियम धनम यही सब पदार्थ आ गए लो मसांग पशु सह स्वाहा पशु भी सह जो हमारे पास आ जाते हैं श्री क्या है कहते हैं पशु सह और पशु कैसे है कहते हैं लो मसाम लो मसाम पशु लोम वाले पशु आगे ब्रह्मचारीण मा आयनतु स्वाहा स्वहा करता है होमक करता है अर्थात ब्रह्मचारी सब मेरे पास आए आगे किस प्रकार के ब्रह्मचारी कहते हैं ब्रह्म ब्रह्मचारीण वी आयंतु मा मा अर्थात मा मेरे पास ब्रह्मचारी आए वी बी अर्थात विविध इच्छा वाले ब्रह्मचारी आए आ, अर्थात कोई कुछ आत्मतत्व प्राप्त के लिए चलेगा कोई कुछ लोको प्राप्ति के लिए ब्रह्म लोक इत्यादि अथवा कोई यह लोक में भी कुछ पदार्थ प्राप्त करेगा जिसको जो प्राप्त करना है वो विद्या आचार्य उसको प्राप्त कराएंगे इसलिए आचार्य कहते हैं कि विविध इच्छा वाले ब्रह्मचारी मेरे पास आए ब्रह्मचारीण मयंतु प्र अर्थात प्रकृष्ट ब्रह्मचारी प्रज्ञावान ब्रह्मचारी विचारशील ब्रह्मचारी वो मेरे पास आए ब्रह्मचारीण दमो आयनतु अर्थात युक्त ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी। इंद्रिय का दमन है ऐसे ब्रह्मचारी मेरे पास आए और नहीं तो जो सब ब्रह्मचारी आएंगे विद्या अध्ययन के लिए उनको सब कहता विभिन्न प्रकार के पदार्थ आवश्यक है और बाकी छोड़ छाड़ कर आ गए किंतु तो रसन इंद्रिय को छोड़ नहीं पाते और जो रुचिकर पदार्थ है वो खाएंगे कहेंगे वो सब नहीं रसन इंद्रिय तो प्रथमे संयम होना चाहिए भोजन पूर्ण सात्विक होना चाहिए तो ऐसा नहीं कि तो कहेंगे नहीं नहीं अभी तो बहुत ऐसे भक्त लोग हैं ना इसलिए पहले कोई ज़रूरत नहीं हमारे भोजन सात्विक होना चाहिए सच बोले भाई कल का जो सब्जी था दाल था क्या पता नहीं हम लोग तो मिला दिए पता नहीं चला रो रो करके खाना पड़ता है क्योंकि आपको पता नहीं इसमें कितनी मिर्ची है और आप थाली में ले लिए और अन्नम न अनद्यात आप छोड़ नहीं पाएंगे इसलिए रो रो करके खाएंगे अर्थात चक्षु से आंसू निकलेगा खाना पड़ेगा तो क्यों कहते हैं जो भोजन आया है उसका ग्रहण करना पड़ेगा इसलिए समय इतना ना करें ऐसा अगर हो सके तो एक दिन हम लोग निर्णय कर लेंगे कि नाश्ता से लेकर के रात्रि भोजन तक तो एक भी मिर्ची नहीं डालेंगे क्या भाई प्राण छूट जाएगा ये अगर थोड़ा हम इसको नियंत्रण नहीं कर पाते हैं ये इतना अगर हम उसमें लगे रहेंगे और सुबह से शाम तक जितने भी उपनिषद विचार करें क्या लाभ होगा उससे अगर हम इंद्रियों को ही नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं और रसन इंद्रिय उसमें प्रथम है ये आवश्यक है अगर वही नहीं हो रहा है तब तो कठिन है फिर तो कहते तो ना साधु गृहस्थ सात में हुए गृहस्थ अगर साधुओं को अपना रंग में रंग दिए ये तो भाई क्या कर रहे हैं <laughs> ये गृहस्थ साधुओं के रंग में रंग जाना चाहिए तो यहाँ आएंगे तो कहेंगे हाँ वही भोजन करना चाहिए जो साधुओं के लिए अनुकूल है क्योंकि हम यहाँ आते हैं साधुओं का संग से हमको लाभ हो उनका संग करके अगर हम उनके साथ चले गए <laughs> तो हो गया कल्याण अर्थात हम कमजोर हो गए वो बलवान हुए तो फिर ये जगत गुरु सन्यासी क्या जगत गुरु हो गया तो जगत शिष्य हो गया कहते हैं न लोकनाथ दरिद्र ब्राह्मण जाता है राजा के पास कहते हैं कि भगवान अहम लोकनाथ आप भी लोकनाथ है हम भी लोकनाथ हैं आप कैसे लोकनाथ हैं किंतु तो आपके लिए ष्ठी समास है राजा है वो भी लोकनाथ है वहाँ षठ्ठी समास है कैसे कहेंगे विग्रह लोकस्य नाथ और ब्राह्मण कहते हैं मैं भी लोकनाथ हूँ तो क्या समाज कहेंगे बहुवरी अर्थात तो लोको नाथों यश्य तो ये लोक ही मेरे पालन करने वाले हैं लोकनाथ तो इसी प्रकार की अगर हम लोग भी भक्तनाथ बन जाएंगे तो भाई क्या हुआ तो हमको ष्ठी होना है ये नहीं कि हम बहुवरी लेकर के चलेंगे इस प्रकार की नहीं होना है बहुत सतर्क होना है जिनको नहीं रुचता है भाई न रुचे जो शास्त्रीय मार्ग में चलना नहीं चल चाहता है न चले संख्या से मतलब नहीं है तो कहते ना ये जो विश्वविद्यालय होता है वो कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं होता है उसमें बहुत कम आते हैं तो प्राथमिक विद्यालय में संख्या हाँ बहुत चाहिए बहुत चाहिए क्यों कहते हैं कि शिक्षा का प्रसार होना है विश्वविद्यालय में प्रसार नहीं होता है वहाँ तो चुन चुन के होता है एकदम ध्यान रखना है ये सब में अर्थात कभी कभी तो जो लोग मतलब कपड़ा बदले नहीं है किंतु तो इस मार्ग में चलने के लिए उद्यम करते हैं तो वो लोग भी कह देते हैं ये कैलाश का भोजन तो ये कठिन है ये सब थोड़ा और ध्यान रखें जितना हो सके सात्विक बनाए इसको दमा यंतु ब्रह्मचारी नह स्वाहा कल थोड़ा कठिन था ये पंक्ति भी सामने में है तो निकल गया प्रसंग है और वाक्य भी है तो संबंध हो जाता है चलिए भाई अर्थात निंदा करना किसी को पीड़ा देना उद्देश्य नहीं है लक्ष्य का बोधन करवाना स्मरण करवाना ये कर्तव्य है उस दृष्टि से कह रहे हैं समायंतु ब्रह्मचारीण स्वाहा तो समयुक्त ब्रह्मचारी हमारे पास आए इसी प्रकार के आचार्य कहते हैं नगे यशोजने शानी स्वाहा श्रेयांस श्रेयांशोवश्योशानी स्वाहा तवा भग प्रविशा स्वाह स मग प्रवश स्वाहा तस् सहस्रशाखे नि हम तयि मृजे स्वाहा यथापह जरम एवं या ब्रह्मचारीिण सर्वतः स्वाहा प्रतिशोष प्रमा भाही भाई भाहन भाह ना हाँ भाही ना इसको ठीक कर दीजिए भाही भाही अर्थात प्रकाशमान हो अर्थ ये है भाही प्रमापद्यस्व इति चतुर्थो नुवाक यसो जने असानी स्व जने लोके यसो असानी मेरे को यश प्राप्त हो ये लोक में यश हो आगे श्रेयान वश्यसो शानी श्या वश्यस वसु शब्द का अर्थ धन तो वश्यस अर्थात अधिक धन वाला धन वालों में भी मैं श्रेष्ठ हूँ होऊँ इस प्रकार की कह करके स्वाहा करता है श्री काम जिसको अवसर चाहिए उस प्रकार की होम करें वित्त वालों से भी धनियों से मैं श्रेष्ठ हूँ त तो, हे भग तम तवा प्रविशानी स्वाहा हे भग भग अर्थात भगवान जिनको ऐश्वर्य है यहाँ भग शब्द से वही ओंकार को जो कि परम ब्रह्म का वाचक है उन्हीं को प्रार्थना करते हैं हे ओंकार तम त्व उस आप को प्रविशानी तादात्म्य प्राप्त करूं मैं आपके साथ आप में प्रविष्ट हूँ स माँ भग प्रविश स्वाहा तो वो भगवान भग आप ओंकार आप मेरे में प्रविष्ट हो जाए अर्थात हम अनन्य हो जाए तादात्म्य हो जाए हम दोनों में तस् तस्म सहस्रशाखे नी भगाहम त्वयि मृजे स्वाहा हे भग संबोधन करते हैं अहम तस्म सहस्रशाखे त्वयि मृजे स्वाहा अहम में तस्मिन सहस्रशाखे सहस्रशाखा अर्थात बहु विभाग वाला है पूरा ये जगत ये तो आप ही का ही रूप है नाना प्रकार से ये जो भेद सब सवान हो रहे हैं इसमें सहस्रशाखे तो यही मृजे मृजू शुद्ध अर्थात ओंकार को प्रार्थना करते हैं ये जो विश्व रूप नाना रूप हो उस नाना रूप में हम अपने आप को शोधन कर लें इसका तात्पर्य है कि वही सब में ऐक्य का अनुभव करें यथा यथाप्रवता यी यथा मासा अहर्जरम एव मह्मचारीण धातर सर्वतः आयन स्वाह जैसे प्रवता प्रवता निम्नदेश निम्नदेश के प्रति जैसे जल प्रवाहित हो जाता है यथा मासा अहर्जरम अहर्जरम संवत्सर वर्ष सारे मास वर्ष में जैसे प्रवेश कर जाते हैं वर्ष में द्वादश मास एवं हे धातर संबोधन करते हैं आगे वाक्य में हे हे धातर एवं ब्रह्मचारिण माम सर्वत आयन्तु इसी प्रकार की ब्रह्मचारी लोग सभी दिशा से मेरे पास आए और पूर्व में कह दिया गया था समयुक्त दमयुक्त विभिन्न इच्छा वाले प्रज्ञावान ऐसे सब ब्रह्मचारी मेरे पास आए प्रतिवेशो अशी माम प्रतिभा मा, माम प्रपद्यसु प्रतिवेश प्रतिवेश अर्थात विश्राम स्थान तो आप ही है ओंकार आप ही विश्राम स्थान है जैसे श्रम हुआ है वो श्रम का शांति के लिए हम विश्राम स्थान में जाते हैं इसी प्रकार की आप सभी का विश्राम स्थान हो मेरे लिए विश्राम स्थान हो अर्थात तो हमको श्रम किससे हो रहा है कहते हैं दुख दुख से पीड़ा हो रही है वह दुख का निवारण करने के लिए आप ही हमारे लिए आश्रय बनो सारे दुखों का अपनायन आप करिए प्रभाही भाही अर्थात आप मेरे लिए प्रकाशमान हो जाइए तो प्रकट हो जाइए माँ प्रपद्यस्व अर्थात मेरे को आप प्राप्त हो जाइए मैं आपको प्राप्त हो जाऊं आप मेरे को प्राप्त हो जाइए जैसे कहते हैं कि लोहा और अग्नि तो ये जो परस्पर एक साथ आ जाते हैं अभी लोहा अग्नि को प्राप्त किया ना अग्नि लोहा को प्राप्त किया दोनों परस्परों को हो गए तो कहते हैं इसी प्रकार की अर्थात ओंकार के साथ मैं अपना तादात्म्य अनुभव करूँ यह इस प्रकार की जो श्री का यह प्रार्थना करता है ये श्री क्यों प्राप्त प्रार्थना करते हैं ये प्राप्त होने से क्या करेगा कहते हैं धन प्राप्त होने से कर्म करेगा कर्म करने से चित्त शुद्ध होगा और जिसका चित्त शुद्ध होगा वही विद्या के लिए समर्थ होगा कर्म करे अर्थात प्रथम तो वित्त साध्य कर्म करे आगे फिर निष्काम होकर के कर्म करेगा आगे विद्या के लिए समर्थ होगा कर्म से ही पाप का क्षय होता है इसलिए वो कहा जाता है ज्ञानम उत्पद्यते पुंसा क्षयात पाप से कर्मण यथादर्श तल प्रक्षे पश्यत्मात्मनि ज्ञान पुंसा उत्पद्यते क्षयात पापस्य कर्मणः कर्मण पापकर्म क्षय हो जाने से ज्ञान होगा पापकर्म क्या फल देगा दुख देगा तब तो दुख जब क्षय हो जाएगा तभी ज्ञान होगा क्योंकि ज्ञान हो जाने के बाद और फिर दुख होना है क्या नहीं होगा इसलिए जितना दुख है वो क्षय होने से ही ज्ञान होगा और जब तक हम वो दुखों को कहते हैं ना उस थोड़ा दूर में रहे हमारे पास ना आए ना आए करते रहेंगे कहते ज्ञान तो वो दुखों का और पीछे रहेगा क्योंकि दुख जो पूरा हो जाएगा तभी ज्ञान होगा इसलिए इस मार्ग में चलने का समय में जो दुख आता है उसको सहन कर लेना है अगर ज्ञान मार्ग में चलते हैं तो उसका शरीर को लेकर के दुख दुख नहीं हो तो कर देगा जो चाहे होता तो यंत्र है उसको थोड़ा बहुत ठीक कर देगा क्योंकि शरीर को भोग में तो नहीं लगा रहा है ये मन को लेकर के दुख होता है विक्षेप होता है उसको सहन करके चले जितना विक्षेप होना है उतना तो होगा ही मार्ग बदल देने से लाभ नहीं है तो इसलिए हमारा श्री कभी कभी, कभी कहते हैं ना जिसके चलते हमको दुख होता है कोई व्यक्ति कोई पदार्थ इसके चलते हमको दुख होता है हम स्थान बदल लेंगे परमात्मा क्या करेंगे हम जिस स्थान को बदलेंगे परमात्मा लेकर के पहले वो निमित्त को वहाँ पहले रखवाएंगे बाद में हमको लेंगे क्योंकि हमको तो हो प्राप्त होना है इसलिए स्थान बदल देने से कुछ ये नहीं होता है भगवान भाष्यकर विवेक चूडामणि में कहते हैं अधिकारीणमाशास्ते फल सिद्धिर्विशेषतः उपायदेश कालाद्या संत्यस्मिन सहकारिणा फल विशेषतह अधिकारीण आशास्ते फल की सिद्धि ये ज्ञान के प्राप्ति हो जाना ये विशेष करके अधिकारी को आशा करता है अधिकारी ठीक है तो बाकी सब ठीक है कहते हैं उपाय देश काल इतना सब तो कहते हैं इस स्थान पर जाकर के ध्यान करेंगे पीछे एक कि तो क्या होनी चाहिए दोनों पार्सों में दो होना चाहिए और तभी जाकर हमको ध्यान होगा कहते हैं इसे उपाय देश कालादेश और सहकारी है अधिकारी में अधिकारी तो अगर बलवत है वो बाकी सब सहकारी उसी का सामर्थ्य से सब आ जाएंगे परमात्मा तो बैठे हैं अब चलेंगे तो आपको सहायता देने के लिए हम अगर चलेंगे हमको देंगे तो ये कोई एक बार एक साधक आए थे वो बता रहे थे कि स्वरूपानंद महाराज जी जो थे स्वामी स्वरूपानंद महाराज जी द्वारका पीठ के और ज्योतिर्पीठ के भी थे ना दोनों के वो थे शंकराचार्य जी थे अच्छा वो भी थे अभी तो जो पूरी वाले हैं वो भी तो उन्हीं के शिष्य हैं है बहुत उच्च कोटि के विद्वान से बनाए हैं वो तो वो हमको बता रहे थे वो साधक वो गए थे स्वरूपान जी के पास तो कह रहे थे हमको ये कठिनाई है जीवन में आगे ये सब बाधा आ रहा है वो बाधा आ रहा है वो विद्यार्थी उस समय में जिससे बातचीत हुआ था उसे उनका सत्रह साल उम्र था विदेशी है तो स्वरूपान जी उसको बोले कि आपका ये जो प्रतिबंध है आप उसके बारे में नहीं सोचना आपका जो लक्ष्य है उसके बारे में सोचना बाक़ी सब परमात्मा सब अनुकूल करवा देंगे ये सब हट जाएगा हम अगर प्रतिबंधकों को सोचते रहेंगे और प्रतिबंधक धीरे धीरे बलवान होगा और हम हताश हो जाएंगे हम लक्ष्य के बारे में अधिक सोचें प्रतिबंध सब सो परमात्मा ठीक करवाएंगे और बिना प्रतिबंध आए कोई परमात्मा को प्राप्त कर लिया ऐसा नहीं है वो तो प्रतिबंध परमात्मा देते हैं परीक्षा करने के लिए आप कितने चाहते हैं परमात्मा को हम चाहते हैं और जो उसी से विमुख हो गया प्रतिबंधक आने से तो कठिन है यहाँ ये यह कहा गया ये मंत्र में श्री काम उसके पूर्व में मेधा काम हो चित्त शुद्ध हो आगे श्री प्राप्त होगा तो उसे कर्म करेगा और जिसको चित्त शुद्ध हो गया कर्म करने का आवश्यक ही नहीं है तो फिर और श्री कामों के लिए क्यों जाएगा आगे उपासना कहते हैं यह उपासना से स्वराज्य स्वराज्य अर्थात स्वस्मिन राजते स्वराट तस्व अर्थात ये ओ स्थित प्राप्त सकता है आत्म प्राप्ति सकता है yeah. भूर्भुव शुबरि एक व्याहृत तासा ऊसा उह स्मिता चतुर्थी महाचमस प्रवेदयते महा इति महई तद्रह्म स आत्मा अंगान्यनियाता भूरिवा अयोक भुवरि अंतरक्षम शुवरि असौ लोक भूर्भुव स्व शुभ रीति ये तीन व्याहृति कहते हैं एता तीसरा व्याहृति यहाँ व्याहृति अर्थात ये हिरण्य का उच्चा जन्म का समय में यह तीन शब्द वो प्रथम उच्चारण किए व्याहृति इनको कह जाता है इसी से ही आगे सब शब्द तासा उ हम एकताम चतुर्थी य भूर्भुव स्वुभ यह तीन तो हो गई व्याहृति और इसमें ये चतुर्थी है और एक भी है इसको महाचमस्य महाचमस नामक ऋषि का अपत्य है महाचमस्य प्रवेद यते उनको जाने ये चतुर्थी व्याहृति क्या है कहते हैं मह इति मह ये चतुर्थ व्याहृति है तद ब्रह्म यह जो ब्रह्म है ये ब्रह्म अर्थात यहाँ उपास्य ब्रह्म कार्य ब्रह्म हिरण्य स आत्मा वही आत्मा अर्थात वही सभी का स्वरूप है किनका कहते हैं अंगानी अन्य देवता जैसे हस्त पाद शिविर ये सब कहते हैं कि ये सब अंग है और शरीर उसका समष्टि है इसी प्रकार की हिरण्यगर्भ ये समष्टि देव है बाकी देवता सब इसके अंग होते हैं भूरिति रीति अयम लोक भू ये जो तीन व्याहरिति है उसमें जो भू है वो अयम लोक यह लोक है भूव इति अंतरिक्ष और स्वर्ण इति दिवलोक असोलोक असोलोक दिवलोक स्वर्ग लोग कहते हैं ये जो तीन व्याहरिति हुए यही तीन व्याहरिति ही ये तीन लोकात्मक हो गए और चतुर्थ व्याहरिति क्या था महह उसके लिए आगे कहते हैं मह इदी आदित्यन वा सर्वे लोका मही भूरि वा अग्नि भुवरि वायु आदित्यह मह इति चंद्रमा चंद्रमस वाव सर्वाणी ज्योतिषि मही भूरि वृच भुवरि यजुँसि मह जो चतुर्थ चतुथ्याहरी वो आदि आदित्य न वाव सर्वे लोका मही अंत जो ये तीनों लोकों को प्रकाशित करता है आदित्य इसलिए आदित्यों को मह कह दिया गया जैसे हिरण्य सभी देवताओं का स्वरूप है समष्टि है तो इसलिए उसको महा कहा गया था इसी मह कहा गया था इसी प्रकार यो मह आदित्य ही है यह अर्थात प्रथम प्रकार की यह उपासना हो गया और द्वितीय प्रकार के आगे कहते हैं भू रीति व अग्नि ये द्वितीय प्रकार की उपासना है भू लोग इसमें अग्नि का चिंतन करें अच्छा आगे भूव रीति वायु भूव लोग इसमें वायु का चिंतन करें अर्थात भूव ये वायु ही ये भूवर है जो तीन व्याहृति हुए हैं और मह चतुर्थ व्याहृति हुआ ये चार व्याहृति में सब अन्य अन्य रूपों का इस प्रकार के चिंतन करें और प्रथम हो गया कि जो भू है वो भू है जो भूव है वो भूव है जो स्व है वो स्व है और जो हिरण्यगर्भ है तीनों लोगों का समष्टि वो मह है तो अर्थात जैसा है इस प्रकार के आगे कहते हैं कि अथवा यह जो अग्नि है यही भू है इस प्रकार के चिंतन करें वायु वो भूवर है जो व्याहरिति भ्रूवो भूव व्याहृति है वो वायु है ही वायु में भूव व्याहृति का चिंतन करें और सुवर आदित्य आदित्य में सुबह ये जो तृतीय व्याहृति है उसका चिंतन करें और मह इति चंद्रमा जो मह व्याहृति है वो चंद्रमा ही है इस प्रकार के चिंतन करें चंद्रमा को महव्याहृति क्यों कहा जाएगा कहते हैं चंद्रमाशा वाह सर्वाणी ज्योतिंसी महींते चंद्रमा के द्वारा सारे ज्योति सारे ज्योति मही अंते ज्योतिंशी सर्वाणी ये कहाँ का रूप होगा तो मही महीअअे प्रथमा बहुवचन ये कर्तरी है मही अंत्य अर्थात महानता को प्राप्त करते हैं चंद्र मशा तृतीया कर दिया इसलिए प्रथमा हो गया जो मही अंत ये चंद्र यहाँ करण हो गया चंद्र के द्वारा ये सब महानता को प्राप्त करते हैं ये द्वितीय प्रकार की यह व्याहृति उपासना हुआ प्रथम प्रकार की व्याहृति उपासना जो भू है वही भू है जो भुव है वही भुव है द्वितीय प्रकार की उपासना उसमें भू में क्या चिंतन करे अग्नि इस प्रकार के अभी तृतीय प्रकार की उपासना कहते हैं भू रीति ऋच ऋच ऋग ऋग्वेद रिक ऋग्वेद यही भू है और भूव जो व्याहृति है कहते हैं शाम और सुव व्याहृति यजुर्वेद और मह ऋति ब्रह्म ब्रह्म अर्थात हिरण्य गर्भ ये तीनों वेद से जो ज्ञेय है हिरण्य गर्भ को लेकर के कहा जाता है उपासना है ब्रह्मणा वा वह सर्व वेदा मह अंत्य हिरण्य ही यह वेद को आगे दूसरों को ज्ञान करवाता है जहाँ हम लोग ये वंश ब्राह्मण पढ़ते हैं तो हिरण्य कहते हैं स्वयंभू वो आगे विराट को ज्ञान करवाएगा तो फिर विराट आगे अन्य अन्य ऋषियों को सब ज्ञान करवाते हैं यह ब्रह्म ही ये सब वेद हैं अच्छा ये गए मह इति ब्रह्म ब्रह्मणा वाव वेद महीय भूरि वे प्राण भुव ये अन सुवरिव्या मह इति अन्नम अन्यन वा सर्वे प्राण महीय ता वाएतास्र चुतुर्ध चतसचतस्रो व्याहृत ताेद स वेद ब्रह्म सर्वे अस्मि देवावलिम इति पंचमो नुवा इति ब्रह्म जो पूर्व में भूर भूर्भुवस्व कह दिया गया ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अभी कहते हैं कि मह यह हिरण्यगर्भ ब्रह्म ब्रह्मणा वा व सर्वे वेदा मी अंत ही सारे वेदों को महान बनाता है अर्थात तो वही आगे प्रकट करता है स्थूलों के, स्थूलों के लिए अगे चतुर्थ उपासना कहते हैं व्याहृतिपासना भू रिति वेय प्राण भू इसमें अर्थात प्राण में भू की दृष्टि करे भू व्याहृति का भुव इति अपन अपान में भूवक भूव व्याहृति की दृष्टि ब्यान में शुभ जो शुभ व्याहृति की दृष्टि मह इति अन्न तो अन्न में महध की दृष्टि करे हेतु देते हैं मही अन्य नाव सर्वे प्राणाम ही अंत्य अन्न भक्षण करेगा तभी ये प्राण सब स्थिति को प्राप्त करेंगे स्थिति को अर्थात वृद्धि को जलपान करने से प्राण बचा रहेगा किंतु अन्न प्राण कर अन्न भक्षण करने से यह प्राण की वृद्धि होती तो आगे सब कार्य करेंगे तावा ये चतस चत चतुर्था ये चार प्रकार की उपासना कहे गए हैं प्रत्येक प्रकार में चार चार अवयव हैं चत्र चतसरो व्याहृत यार चार ये व्याहृति व्याहृति उपासना है ता यो वेद वेद कार्थ उपासते जो इसका उपासना करता है स ब्रह्म वेद वो ब्रह्म अर्थात उपास्य ब्रह्म हिरण्य उसको जानता है जानता है अर्थात तद्रुप होकर के अनुभव करता है मैं ही समष्टि हूँ सर्वे देवा अस्मे बलिम आवहन्ति सारे देवा देवा अर्थात ये इंद्रिय सब उसके लिए बलि लाते हैं उपहार मैं ही समस्त रूप हूँ ये सारे व्यष्टि मेरे लिए ही है इस प्रकार के स यषो अंतहृद आकाश है तस्ो मनोमय अमृत हिणमय अंतरेण तालुके सतन इव आलते सैन्द्रयोग ये विवर्तते व्यपो भ्यप, व्यपोह्य शीर्षक भूरत अग्नौ प्रतिषति इति वायु यह एसो अंतर्हद आकाश तस्म स अयम पुरुषो मनोमय इस प्रकार के यह जो अंतर् हृदय हृदय का मध्य में जो आकाश है हृदय आकाश कहते हैं हर्दा तस्मिन उस तस् हकाश में अयम अय पुरुष मनोमय हृदयाकाश में बुद्धि है बुद्धि में ये प्रतिबिंबित होकर के तादात्म्य करता है अयम पुरुषो मनोमय मन शब्द का अर्थ विज्ञानमय क्योंकि बुद्धि उपाधिक जीव होता है मन शब्द कार्थ ज्ञान होता है मन ज्ञाने तनादिका तो मनुते कहते हैं मनोमय मनोमय अर्थात विज्ञानम विज्ञानम जीव और ये बुद्धि में बुद्धिमय बुद्धितादात्म्य से अनुभव होता है अमृत अमृत अर्थात ये अमरणर्मा जो विज्ञानमय होता है उसका वास्तवरूप स्वरूप अमरण धर्म ज्योति हिरणमय हिरणमय अर्थात ज्योतिर्मय हिणमय यह सूत्र किसको स्मरण है दाण्डियन हास्त्यनाययन आथर्वणिक जैमासीनेय वासी नायन भ्रौणहत्य दैवत्य सारेक्षक मैत्रेय हिणमयानी ये अपराह्न पाठ में प्रथम सूत्र ही होगा आप लोगों को बोलना होगा जो लोग लघु पढ़ लिए हैं अगर सिद्धांत नहीं भी पढ़े हैं ये सूत्र लघु में नहीं है जो लोग सिद्धांत नहीं पढ़ें किंतु लघु पढ़ लिए उनको भी ये कंठस्थ करना है आज के लिए इतना कार आप लोगों के लिए भी एक सेवा है मान लेंगे जैसा सेवा करते हैं कहते हैं अपना चित्त शुद्धि के लिए इसी प्रकार की ये भी सेवा अर्थात इससे भी हमारा चित्त एकाग्र होता है ये उपासना है चित्त एकाग्र होता है अंतरेण तालुके यश स्तन इव आलंबते सा इंद्र इव नहीं अंतरेण तालुके जो दो तालुका का बीच में अंतरेण मध्य य ऐस स्तन इव आलम्बते एक छोटा जैसा ऊपर से झूल करके रहता है जो खेचरी मुद्रा करते हैं जीवा को पलटी करके ले करके उसको संबंध करवाते हैं कहते हैं वो मार्गों को अब रोधन कर देना है उसी मार्ग में ये सब योग शास्त्र में बताते हैं वो लोग योग अर्थात ये पतंजलि योग नहीं जो सो जैसे तंत्र साधन हठ योग इत्यादि में कहते हैं वहाँ से हमारा अमृत सब क्षरण हो जाता है और हो वो मार्ग को हम बंद कर देते हैं अमृत सब क्षरण नहीं होगा ये सब चित्त एकाग्र करने का उपाय है वो जब तन यवाम बते उसको क्या कहते हैं हिंदी में छोटा जीव कह देते हैं छोटा जी हुआ ऐसा नहीं कहते हैं क्या कहते हैं हिंदी में अच्छा पता नहीं थोड़ा जोर बोलेंगे तो सुनते नहीं तो कारू किसको सुनाई दिया थोड़ा वर्ण उच्चारण करिए एक, एक करके बोलिए क्या क्या वर्ण है वो जो शब्द कहते हैं बोलिए अक्षय है, काकुद कहते हैं अच्छा का, का, का, का, का, का देखिए आप पांच बार उच्चारण करते हैं वर्ण उच्चारण कर दीजिए हम लोग को पता चलेगा क आगे क्या है बोलिए क्या उच्चारण गा, गा, गा, गा, गा।, गा अच्छा गा, गा, गा, गा अच्छा देखिए ऐसे स्पष्ट उच्चारण करेंगे तो सुनाई देगा हम लोग शिक्षा अध्याय चल रहे हैं ना विचार कर रहे हैं वर्णों का स्पष्ट उच्चारण करें ठीक <laughs> है चलिए <clears throat> अच्छा है कम से कम आपको ज्ञान तो है ये जो स्तन युवा वो आलम्बते अंग्रेजी तो सभी लोग हम लोग जानते <laughs> कभी वो फूल जाता है तो गला में दर्द होता है ना वही जो पदार्थ कहते हैं सा इंद्र योनी इंद्र अर्थात परमात्मा का वो मार्ग है हाँ वही तक बोला ना अंग्रेजी में तो सब कोई जानते हैं किंतु हिंदी शब्द ये पता नहीं है वो परमात्मा का मार्ग है यत्र अशो केशांतो वर्तते केश अंत जो मुर्धा कहते हैं अर्थात ब्रह्मर अंध्र कहते हैं यह मार्ग जो वह स्तन आलंबते जो छोटा वाला जो झूला है छोटा जीवा जैसा कह दे सकते हैं वो उसी से जो मार्ग आगे गया है वो मार्ग कहते हैं कि केशांत अर्थात ब्रह्मरंध्र पर्यंत हो गया है उस मार्ग में जा करके कहते हैं व्यपो शीर्ष कपाले शीर्ष कपाल अर्थात तो कपाल का जो शीर्ष भाग उसको भेदन करके वो स्वरूप को प्राप्त करता है अर्थात वो जो छोटा है झूला हुआ है उससे वो मार्ग जा करके वो अर्थात सुषमना नाड़ी में संबद्ध होकर के ब्रह्म पर्यंत जाता है और जो ये उपासना सब करेंगे उस मार्ग में वो जाकर के स्वरूप को प्राप्त करेंगे व्यापोही तो शीर्ष कपाले शीर्ष अर्थात सिर का कपाले दो कपाल होता है कहते हैं उसको भेदन करके वो पार हो जाएगा जब बालक का जन्म होता है उस जगह थोड़ा नरम रहता है ना तो आप लोग भी देखे होंगे वहाँ माता लो तेल लेते हैं कहते हैं वो स्थान वो कपाल तो वो सब प्रतीक रूप से रह गया ये जो मनुष्य मर जाता है जलाने के लिए लेते हैं कहते हैं कि वो फिर बम्बू लगा करके कहते हैं उसको फोड़ो फोड़ो कहते हैं भाई अभी उसको फोड़ने से क्या वो चला जाएगा स्वरूप प्राप्ति करने के लिए ब्राह्मणों कहते प्रतीक सब बताया जाता है जब किसी का मृत्यु होता है उसका जब सुबह घर से निकलते हैं कहते हैं कि जो द्वारा बंध स्थान होता है कहते हैं वहाँ बालू रखो तो ये सब पूछते हैं बालू रखो पता नहीं रहता था लोगों के भी बालू रखते थे क्योंकि इसी प्रकार की सब प्रचलन है तो बाद में धीरे धीरे पढ़ने से पता चलता है कि अच्छा कोई कहा कि उसमें उसका पाद चिन्ह आ जाएगा <laughs> अर्थात वो कहाँ गया वो पादचिन्ह ये तो कभी गलती में कुत्ता आ जाएगी ये कुत्ता आ जाएगा बिल्ली आ जाएगी तो पाद चिन्ह आ जाएगा अर्थात ये जो शास्त्र का सब तात्पर्य उस प्रतीक रूप से हमको दिखाया जाता है अर्थात ये जीवो कहाँ जाएगा ये आगे ये जीवो जाता है उसका गति पता चलेगा पता चलेगा आम आदमी को पता नहीं चलेगा बालू रखा गया तो दूसरे प्रश्न करेंगे ये क्यों रखा कहते ये जीवो जाता है अच्छा ऐसे जाता है तो हमको भी जाना पड़ेगा जो जिज्ञासु होगा वो अधिक प्रश्न करेगा ये सब प्रतीक इसी प्रकार के सब जलाए जाने का समय में बंगुल लेकर के उसका सिर को फोड़ना है तो जो कोई जिज्ञासु होगा पूछेगा भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं वो कहेगा नहीं, नहीं उसे वो निकलेगा वो जीवत जाएगा ये सब प्रतीक अर्थात तो हमारे व्यवहार में लगाया गया है जो ये ब्रह्म से निकल करके जाएगा कहते हैं ये स्वरूप को प्राप्त करेगा और स्वरूप प्राप्ति का ये मार्ग है द्वार है जाए हाँ ब्रह्म से जो जाएगा वो ब्रह्म लोगों को जाएगा व्यापो ही वो शीर्षक पाले और आगे कहते हैं भू रीति अग्नो प्रतितिष्ठति जो यह भूर अर्थात जो प्रथम व्याहृति प्रथम व्याहृति में जो तादात में करेगा वो जो द्वितीय उपासना कह गया था प्रथम उपासना में भूर इति भू द्वितीय उपासना में भूरिटि अग्नि तो जो ये भूर ये प्रथम व्याहृति का उपासना करेगा कहते हैं कि वो अग्नि रूपेण इस लोक में व्यापक होगा अग्नि अर्थात अग्नि भी विराट का अवैव तो वही विराट अग्नि रूपेण इसी लोक में व्यापक होगा और जो भूव ये द्वितीय व्याह का उपासना करेगा कहते हैं अंतरिक्ष लोक क्योंकि भूव अंतरिक्षम तो व्यापक विराट रूप से अंतरिक्ष लोक में व्याप्त होकर के रहेगा अर्थात व्यापक को प्राप्त करेगा अंतरिक्ष के साथ अपना तादाद में अनुभव करेगा कहते हैं शुभरीति आदि महई ब्रह्मणि आपनुति स्वराज्यम आती मनसस्पति वाहपति चक्षुषपतिश्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिवती आकाश शरीर ब्रह्म सत्यात्मारा मन आनंद शाति समृद्ध अमृतमित प्राचीनयोग्य उपास्व शुभवि आदि ज्योतिर्तीव्याहृति शुभ कहा गया था वो आदित्य है जो तृतीय व्याहृति का उपासना करता है कहते हैं कि वो आदित्य अर्थात विराट रूपेण आदित्य ही विराट रूपेण विद्यमान है उसी में तादात्म्य करेगा और जो चतुर्थ व्याहृति था मह तो मह इति ब्राह्मणीय कहा गया था हिरण्यगर्भ तो हिरण्यगर्भ के साथ वो अपना तादात्म्य अनुभव करेगा आपनोती स्वराज्यम स्वराज्यम अर्थात वो स्व स्वराज्य किसी का हिरण्य के साथ आध्यात्म्य करेगा तो स्वतंत्र अनुभव करेगा हिरण्य को और फिर पारातंत्र्य नहीं हिरण्य तो तृतीय क्षण से ज्ञानी है ज्ञानी को पारातंत्र्य नहीं होता है <coughs> आपनोति मनस्पतिम त तो मनस्पति अर्थात तो मन का वो स्वामी हो जाता है अर्थात मन इसका अधीन मनसस्पति अर्थात ब्रह्मरूप हुआ अर्थात हिरण्यगर्भ रूप हुआ तो सर्वरूप हुआ इसलिए मन का भी वो स्वामी है बागपति चक्षुस्पति बागपति अर्थात सारे वाणियों का वही स्वामी नियामक नियंत्रक हुआ चक्षुस्पति चक्षु का भी पति यंगेश्वर वाणी चक्षु ये सब इंद्रियों का अनुग्राहक जो देवता है वो देवता है हिरण्य ही वो देवता है इसलिए सभी का वो स्वामी हो जाता है स्रोत्रपतिर्विज्ञानपति तो सभी का ये स्वामी हो जाता है ए ततो भवति इससे और ये भी होता है हिरो ने रूप प्राप्त किया ए ये सब का स्वामी हो गया नियामक हो गया और भी होता है आकाश शरीरम ब्रह्म आकाश अर्थ तो अत्यधिक सूक्ष्म सूक्ष्म तो रूप को प्राप्त किया सत्यात्मा सत्य सत्य त्यत सत शब्द से क्या क्या लिया जाएगा पृथ्वी जल तेज इंद्रिय ग्राह्य जो रूपवान होते हैं और त्यत शब्द से वायु आकाश इसलिए सत्य शब्द से मूर्ता मूर्त तद रूप व्यापक है त मूर्ता मूर्त रूप वो हुआ प्राणारामम प्राण में ही आराम विषय में नहीं है प्राणम सूत्रात्मा है मन आनंदम अर्थात मन तो उसका मन हिरण्य गर्भ का मन शुद्ध है हिरण्य गर्भ का व्याख्यान कहते हैं हिरण्यम विशुद्ध विज्ञानम गर्भो अंतसारो यश हिरण्य गर्भ उसी को कहते हैं कि जिसका अंतसार जिसका स्वरूप विशुद्ध विज्ञान है हिरण्य गर्भ ज्ञान होते हैं विशुद्ध विज्ञान वाला इसलिए उसका तो मन आनंद होगा जितना जितना मन होता है उतने उतने अधिक आनंद का भान होता है आनंदित रहेगा शांति समृद्धि समृद्धम अमृतम शांति शांति अर्थात चित्त उपशम हो जाना यही समृद्धि है चित्त शांत हो जाना यही समृद्धि है और चित्त अगर व्यग्र है विषय के लिए व्यग्र है तो जो विषय के लिए व्यग्र है तो वो धनी होगा ना दरिद्र होगा है दरिद्र होगा तो उसकी समृद्धि कहाँ है कहते हैं उसके विरुद्ध ऋद्धि वृद्धि कहते हैं ना वृद्धि शांति समृद्धिम चित्त अगर उपशम हो गया तो वही समृद्धि अथवा शांत्या समृद्धि ये भी हो सकता है शांति से समृद्धि को प्राप्त करता है अमृतम अमृतम अर्थात हिरण्य गर्भ के साथ आध्यात्म अनुभव करता है तो अमरण धर्म हुआ हिरण्यगर्भ गर्भ अर्थात ज्ञानी है उसके और वो मरण धर्म नहीं है मरने वाला नहीं है शरीर तो मर जाएगा हे प्राचीन योग्य उपासव आचार्य कहते हैं प्राचीन योग्य नामक शिष्य को कहते हैं आप इस प्रकार की उपासना करें पृथ्वी अंतरिक्षम देउर् दिशो अवांतर दिशा अग्निर्वायुर्दित्य चंद्रमा नक्षत्राणी आप औषधयो वनस्पत आकाश आत्मा इतभूतम अथाध्यात्म प्राणो बयानो पान उदान सामन चक्षु श्रोत्रंग मनोवाग त चर्म मंसस्नावास्थिमज्जा एकद अधा ऋषिर्वोचद इति वर्व पांगते न यह सप्तमोवाक तो उपासना कहते हैं इसमें अभी छः तो उपासना कहेंगे पाक्त अर्थात पांच पांच को लेकर के एक एक के गोष्ठी होता है तो एक एक उपासना में पांच पाँच अवयव रहेंगे वो पांच को चिंतन करना है प्रथम पांगत उपासना कहते हैं पृथ्वी अंतरिक्षम द्यऊ दिशा और अवान्तर दिशा पृथ्वी अंतरिक्ष द्यऊ तीन लोक हो गए दिक्क और अवांतर दिक अवांतर दिक कहते हैं जो बीच वाला होता है ये पाँच हो गए ये पांच ये सब कहते हैं लोकपांक्त और आगे अग्नि वायु आदित्य चंद्रमा नक्षत्र ये सब देवता है इस प्रकार की उपासना करें अर्थात इनको चिंतन करें ये पांच ये एक अर्थात एक उपासना का ये पाँच अवयव है उनको कहा जाता है देवता पांगत देवता विषय का ये उपासना जिसमें पांच देवता का उपासना करते हैं आप औषधयो वनस्पतय आकाश आत्मा ये सब भूत है भौतिक पदार्थ है इस विषय का उपासना इति अधिभूतम ये जो लोक है देवता है ये सब अच्छा ये अधिभूतम अर्थात ये सब हमसे बाहर वाले पदार्थ होते हैं लोक भी हो गए देवता भी हो गए भूत भी हो गए ये हम हमसे सब बाहर है इसलिए ये सब उपासना को अधिभूत उपासना कह दिया गया अथी अथ अध्यात्म अध्यात्म विषय उपासना प्राणो ब्यानो पान उदानह समानह ये जो वायु का अध्यात्म में ये पांच रूप है ये अध्यात्म उपासना हुआ आगे चक्षु श्रोत्रंग मनो वाक त्वक ये सब इंद्रिय हैं उसमें ज्ञानेन्द्रिय हैं ना कर्मेंद्रिय हैं दोनों है अंतर इंद्रिय है ना वाह्य इंद्रिय है वो भी दोनों है ये सब इंद्रिय विषय उपासना है पांच अवयव है, है आगे चर्म माँस स्नावा अस्थि मज्जा ये सब कहते हैं धातु शरीर को धारण करते हैं तो इस धातु विषय को उपासना इसमें भी पांच है एक तद अधि विधाय ऋषि अवोचद कोई ऋषि इसका विधान किए कहे तो कह करके आगे कहते हैं पातम व सर्वम और ऋषि इस उपासनाओं का विधान किए है। कहते हैं पांगतम वा इदम सर्वम चाहे वो अधिभूत हो चाहे अध्यात्म हो ये सब पांगत ही है पांच पांच अवयव वाले हैं और पांगते नहीं वह पांगतम स्णती आध्यात्मिक तो पांगत से बाह्य पांगत को पूरयती पूयती बलयति अर्थात तादात्म्य को प्राप्त करता है एकात्मता को प्राप्त करता है <coughs> ये जो अधिभूत पांग भी तीन हुआ तो एक हो गया लोक दूसरा हो गया देवता तीसरे हो गया भूत और अध्यात्म पांग भी तीन हुआ एक हो गया वायु विषयक एक हो गया इंद्रिय विषय का एक हो गया धातु विषय का अध्यात्म विषय का उपासना के द्वारा अधिभूत विषय का पदार्थों के साथ तादात्म्य अनुभव करें मैं वही हूँ इस प्रकार की इति सप्तमों अनुवा ओमति ब्रह्म ओमतीदनुकृतिरह स्म वाप्यो श्राव्या श्रावती अप्यु अप्य अप्युन अप्योश्रावयत ओम शाम गाया ओं सोमि शस्त्रण शस ओमध्यु प्रतिगर प्रतिगृणा ओमिती ब्रह्मा ओमिती ओमिती ओम ब्रह्म प्रसौति अग्निहोत्रम अनुजानाति अतिमति ब्राह्मण प्रवश्यन आह ब्रह्मोपावा ब्रह्म वो प्राप्न इति ब्रह्मा ओम शब्द यही ब्रह्म है ओम यह जो शब्द है ओम है कहते यही सर्व है प्रथम हम लोग विचार किए थे ओंकारो भी वे सर्वावक तो सारे वाणी ये अकार रूप ही है और जो अर्थ है वो सब शब्द रूप ही है इसलिए अर्थ शब्द में लीन हुए शब्द अकार में लीन हुए सारे अकार ओंकार में लीन हुआ इसलिए ओंकार एकदम सर्वम मंडुके में है छोके में है ये सब कहते हैं अभी हम लोग प्रश्न में भी देखे थे कट में भी है ओंकार का ये प्रश्नोपनिषद में कहा था एतेन एव आयतन न एक तरती या तो पर्रह्म या तो अपरब्रह्म अपना उपासना के अनुसार इसी ओंकार से ही प्राप्त कर लेगा अर्थात तो ओंकार ही सर्व है अरे छांदोग्य में भी एक मंत्र है तद्यथा शंकुना सर्वाणी पत्र सर्वाणी पर्णन संतीर्णी एवम है ओंकारेण सर्वाणी भूता है सन्तीर्ण सर्वाणी सर्वाभाग संतर्णा अच्छा हाँ एवं एवं संत्रिणा इस प्रकार के छांदो के उपनिषद का मंत्र द्वितीय अध्याय में कहता है यह ओंकार ही ये सब है इस प्रकार के कहते हैं अगे ओमिति इति तुकृतिर ओम यह शब्द के द्वारा अनुकृति अनुकृति अनुज्ञा देना किसी को अनुमति देना कोई आकर के कहता है कि कि मैं यह कार्य कर दूं, यहाँ बैठूं, इसको ले करके वहाँ उसका विधान कर दूं, तो कहते हैं ओम इस प्रकार के कहते हैं अनुकृति अनुकृति अर्थात अनुज्ञा देना वा अपि वो श्रावय श्रावयती आश्रावयती ओम इस प्रकार की, तो तो की उच्चारण करके तो ये श्रावयती श्रावयती अर्थात श्रवण करवाते हैं ओ मिति उच्चारण करके आगे पारायण इत्यादि करते हैं श्रवण करवाते हैं वो श्रावय इस प्रकार के कहते हैं तो अर्थात जहाँ कर्म होता है वहाँ ऋतिक दूसरे ऋतु वहाँ सब कर्म का विभाग रहता है वो यह कर्म करेगा वो यह कर्म करेगा जब किसी को कुछ मंत्र उच्चारण करने का समय आएगा दूसरा कहेगा ओ श्रावय अभी आप वो मंत्र उच्चारण करिए श्रावय अर्थात तो सुनवाइए इस प्रकार की ओम कह करके आगे श्रवण करवाता है ओम ये सामानी गायंती ओम इस प्रकार के अर्थात तो अनुमति प्राप्त हो करके और ओम इस प्रकार के उच्चारण करके सामानी गायंती साम अर्थात जो स्त्रोत्र होते हैं पद्यात्मक होते हैं और ओम शोम इति शस्त्राणी शि शस्त्र का संसन करते हैं शस्त्र जो गद्यात्मक होता है और श्याम जो पद्यात्मक होता है ओम इस प्रकार उच्चारण करके सब करते हैं और ये स्तोत्र भी कह देते हैं वही साम जो कि पद्यात्म होता है ओम इति अद्वरी हो प्रतिगरम प्रतिगृणाति कर्म होने का समय में होता तो कहेगा कि आप उच्चारण करिए तो अध्यौर्य अधर्य कर्म करने वाला होगा होता वो मंत्र उच्चारण करने वाला होते हैं इस प्रकार के उनमें विभाग रहता है तो ओम इस प्रकार की कह करके अध्र्यु प्रतिगरम प्रतिगृणाति प्रति प्रतिगृणाति करोति किसको जिसका प्रत्युच्चारण करना है अध्यौर्य कर्म करने का समय में कुछ स्थान पर ऐसा है कि उस मंत्र को पुनः उच्चारण करके वो कर्म करेगा होता तो उच्चारण कर देगा अधूरी उसको उच्चारण करेगा और जो हवन इत्यादि करना है वो करेगा इसको कहते हैं कि प्रतिगर प्रतिगरह अर्थात तो प्रति उच्चारण योग्य करता है ओम इति ब्रह्मा प्रसौती तो ओम इस प्रकार के उच्चारण करके ब्रह्मा प्रसौती प्रसवती अर्थात अनुजानाति अनुमति देता है ब्रह्मा भी तो अनुमति देता है क्योंकि ब्रह्मा कर्म का मुख्य होता है वो तो कर्म स्वयं नहीं करेगा किंतु वो बैठ कर के कर्म में क्या त्रुटि हो रही है नहीं हो रही है ये सब देखेगा वो अनुमति देगा ओम यिति अग्निहोत्र अनुजानाति अग्निहोत्र करने के लिए कोई अनुमति चाहता है तो उसको अनुमति दिया जाता है ओम इस प्रकार कह करके होम इति ब्राह्मणः प्रवक्षन आह ब्रह्म उपाप्नवाणी ब्राह्मण प्रवक्षण प्रवचन करता हुआ प्रवचन करके कहता है ब्रह्म उपापनवाणी ब्रह्म का अर्थ वेद अर्थात वेद को मैंने ग्रहण किया उच्चारण किया अथवा शब्द का अर्थ परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा भवानी उपाप्नवानी अर्थात भवानी में परमात्मा हूँ ब्राह्मण यह प्रवचन करके इस प्रकार की कहता है अनुभव करता है ब्रह्म एवं उपापनौती ब्रह्म को ही अर्थात तो प्राप्त करता है अगर वेद है तो मतलब ग्रहण करता है और परमात्मा है तो प्राप्त करता है ब्रह्म शब्द का दो अर्थ हो सकता है उसी अनुसार उपाप्नवानी शब्द का भी दो अर्थ हो जाएगा अगर ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद है तो गृहणामी इस प्रकार की और शब्द का अर्थ परमात्मा हो जाएगा तो प्राप्न आगे कहते हैं ऋत तो च स्वाध्याय प्रवचने चत्यँ स्वाध्याय प्रवचने चप्च स्वाध्याय प्रवचने चमच स्वाध्याय प्रवचने शमच स्वाध्याय प्रवचने अग्नश स्वाध्याय प्रवचने अग्निहोत्र प्रवचने अतिथयच स्वाध्याय प्रवचने मनुषं च स्वाध्याय प्रवचने प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने प्रजनच स्वाध्याय प्रवचने प्रजाति स्वाध्याय प्रवचने सत्यमीति सत्यवचाराथितर तप है तपोन्य पौरसिष्टि स्वाध्याय प्रवचने नाको मौदग्य ति तपस्त इस मंत्र के द्वारा तो क्या हमारा कर्तव्य है वो इसको बताया जा रहा है स्वाध्याय प्रवचने च ये तो प्रत्येक के साथ आया है वो तो महान कर्तव्य ये तो निश्चय करना है और वो करेंगे तो अन्यों का त्याग कर देंगे कहते नहीं रितम च रितम अर्थात तो शास्त्र में जो कहा गया है उसका निश्चय करना ये अगर सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च तो स्वाध्याय प्रवचन और उसके साथ सत्य सत्य अर्थात शास्त्र से जो निश्चय निश्चय हुआ है कर्तव्य उसका अनुष्ठान भी करना है जो हम सुनते हैं ये करना है उसको करना भी है और तपस्वाध्याय प्रवचन है च तप तप करना है जो कृच्र इत्यादि अथवा जो सब शास्त्र विहित तप जो आपको आचार्य गुरु कह देते हैं वो करना है स्वाध्याय प्रवचन तो करना ही है दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च दम इंद्रियों का दमन करना है सभी बाह्य इंद्रियों का और समस् स्वाध्याय प्रवचने च सम अंतःकरण का उपशम ये भी करना है अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्निआधन करना है अग्नि अग्निआधन करके अग्नि साध्य जो विहित तो कर्म उसको भी करना है अग्नि साध्य कर्म कहते हैं अग्निहोत्रंग च स्वाध्याय प्रवचने अग्निहोत्र कर्म करना है अतिथयश्च स्वाध्याय प्रवचने अतिथि इनका सत्कार करना है मानुषम च स्वाध्याय प्रवचने च मानुषम अर्थात लौकिक व्यवहार जो जिस वर्णाश्रम में है उसके अनुसार जो लौकिक व्यवहार है परिभ्राजक सन्यासी उसके लिए तो कोई नियम नहीं है प्रवचने चो, चो स्वाध्याय प्रवचने च प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने प्रजा प्रजा अर्थात प्रजा उत्पादन करना है गृहस्थ है तो पुत्र उत्पादन करना है पुत्र अगर नहीं हो रहा है तो तद अनुकूलो जो शास्त्र में कर्म कहा गया उसको करना है ये पुत्र प्राप्ति के लिए जो कर्म कहा जाता है उसको करके पुत्र प्राप्ति करना है और आगे कहते हैं कि प्रजाति प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचन च प्रजन प्रजन अर्थात स्त्री संबंध जो ऋतु काल में प्रश्नोपनिषद में हम लोग देख रहे थे वो भी रात्रि समय में स्त्री संबंध करे पुत्र उत्पत्ति के लिए क्योंकि पुत्र उत्पन्न करना है शास्त्र विधान करता है गृहस्थों के लिए इसलिए प्रज, प्रज, प्रजनन अर्थात संबंध स्त्री संबंध करना है और आगे कहते हैं प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचन है प्रजाति पौत्र अर्थात पुत्र का भी पुत्र हो वंश की रक्षा हो इसके लिए भी प्रयत्न करना है अर्थात तो पौत्र के भी पुत्र होना चाहिए अगर ये नहीं हो रहा है कहते हैं शास्त्र विहित तो जो कर्म कहा गया है उसको करके पुत्र उत्पादन करे पौत्र भी पुत्र को प्रेरित करे उसके लिए आगे कहते हैं सत्यमिति मिति सत्य बचा राथी तो सत्यवाणी कहने वालों के द्वारा राथी कहा गया सत्यमिति तो सत्यम अर्थात जो अनुष्ठान करना है शास्त्र निश्चित जो कर्तव्य है उसका अनुष्ठान करना ऐसे राथी तरह कहते हैं कर्म करना है और पौरशिष्टि तपोनित्य अर्थात तपह में वो निष्ठ है नित्य तप करने वाले कहते हैं तपह तपह तो कर्तव्य है और मौदगल्य नाका का गोत्रस में आए हैं ना उनका नाम है वो कहते हैं स्वाध्याय प्रवचन यह तो करना है यही मुख्य है क्यों कहते हैं तद्धि ति तपस्त तप यही तपस्या है स्वाध्याय प्रवचन करना यही तप तपस्या है विद्या तो में रतन रहना यही मुख्य मुख्यतपस्या है इसलिए भगवान बार्ति कहते हैं अन्वय व्यतिरेकादी चिन्तनं वा तपो भव अहम ब्रह्म ब्रह्म अहम अं ब्रह्मस्मी वाक्यांथबोधयालम भवि यत अहम ब्रह्मेती वाक्या बोधायालम भवे यत अन्वय व्यतिरेकादिचिंतन में ये तपस्या है तो बुद्धि को लेकर के तपस्या और वो भी शुद्ध बुद्धि का तपस्या इसलिए सबसे उच्च कोटि के तपस्या है कि अगर हम शास्त्र का वेदांत शास्त्र का विचार कर पाए आज यहाँ तक नो भवत्वर्यमा भव श्रो बृहस्पति शो विष्णुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु प्रत्यक्ष ब्रह्मा सिम प्रत्यक्ष ब्रह्म दिशा प्रत्यम विक्वक्ता अवतु माम अवतु वक्ता अवतु वक्ता ओम शांति शांति एक बार शंकरं शंकराचार्यं केशव